मत कर दियो In the game. जो दो प्यारी हो जगत पाठ दर्शो प्यारी छोड़ो ये रुसवाई छोड़ो ये रुसवाई की जीर करोगी स्वामी नित्व मन भ्याजो हव शरण आय श्यामाज शरण आय राखो संग में अपनी दासन दास बनाई में अपनी दासन दास बनाई करुण दास बिन भोल कि ज भी न मोन किचेरी राखो जग ठुकराई राय श्याम जो शरण आय कथा अंतर्गत आप लोग सुखों का सार कुछ अंश में अनुभव कर रहे हैं किस प्रकार सखियां प्रिया प्रीतम श्री श्याम सुंदर को स्वामी श्री किशोरी राधे को लाड़ लड़ाती हैं अपने हृदय का प्यार दुलार प्रिया प्रीतम पर निछावर करती हैं प्रत्येक क्षण पल पल प्रिय प्रीतम के संभाल करती हैं तन मन सर्वस्व उनके ऊपर करती हैं कल आप लोग श्रवण कर रहे थे कि सखियां प्रिया प्रीतम को मोहन महल में विश्राम कराकर बारह के बारह द्वारों पर चिकड़ार देती हैं लताओं की ओट से के उन झरोखों से झांकती है प्रिया प्रीतम कि बाकी रस वो परस्पर सब सखियां जो उस समय वहां थी भी नहीं उनको भी बुला करके रस का राशा स्वादन कराया और परस्पर सम्मत सखियां गाती हैं कि सखी आज तो हमारे मन की हुई है आज सजनिया भाई मन भाई आज सजनिया भाई नैन को लाभ मिलो सखिया सकिया सुनाऊ गई सुनाऊ आज सजनिया भई बैमान भाई सजनिया भई मन भाई, भाई, भाई।, भाई, भाई। लाल प्रिया दो दियों भ सुख दियो पियालभ सुख मुख शौक हो न जा न जा नैन जी हिन जी हैन बीन नैन जिया वर्णन भाई वरण आज सजनिया भाई मन भाई आज सजनिया भाई मन भाई कोषा श्याम बिहारी श्याम श्याम बिहारी समोच कछ नहीं आए जाके भाग लिखाई जाके भाग लिखाई आज सजनिया भैम भाई, मन भाई। आज सजनिया भैम भाई समीप तो अरसाए हो अरसाए आर सुलाई आर सुनाए सुलाई कुंद प्रिया कुंज सदा कुंज सदाई आज सजनिया मन भाई आज सजनिया मन भाई सजनिया भाई मन भाई।, आज सजनिया, भाई, मन भाई एक सखी दूसरी सखी से कहते कि के सखी आज हमारे मन की इच्छा पूरी हुई जो हमने मन में भावना की थी वही वही प्रिया प्रीतम खेल कर रहे हैं नयन धरे को लाभ मिले सखी सखी आज तुमको नेत्र धारण करने का लाभ मिला मैं क्या सुनाऊं जो जो लीलाएं प्रिया प्रीतम की सखियां देखती हैं सो सो लीलाएं गाती रहती हैं साथ साथ में यह कह लो आंखों देखा हाल सखियां गाती हैं कहा कि नेत्र धारण करने का आज फल मिला इसका मतलब आज से पहले नेत्र तरस्तरे झांकी के लिए आज से पहले ये परेशान रही आज से पहले ये मन मार के रही आज से पहले इनकी इच्छा पूरी नहीं ही हुई ये कैसा सुख है निकुंज का लेकिन ऐसा नहीं दरअसल श्याम सुंदर की राधा रानी की लीलाएं ऐसी होती हैं कि जो भी लीला देखती है तो पहले वाली सारी लीलाएं फीकी हो जाती है प्रति प्रतिपल लीला नई है और पहले वाली को भी मात कर देने वाली है आज छवि फवी है रही मदन मोहन की सची कहती है आज कितनी छवि सुंदर खिल के आ रही है मदन मोहन की आज मैंने आज से पहले सुंदर नहीं थे थे सुंदर लेकिन इन दोनों की छवि नित नई होती है प्रत्येक क्षण सुंदरता बढ़ती है प्रत्येक प्रेम प्रेम भक्ति सूत्र में लिखते हैं रूप है जो भी लीला घटती है जो भी लीला दर्शन सख्या करते उनको लगता कि आज सबसे अधिक आनंद आया आज हर रोज से अधिक आनंद आया अगले दिन भी यही कहेंगी कल से भी आनंद ज्यादा आज आया अगले दिन फिर यही कहेंगे कल से ज्यादा आनंद वहां का नियम ही यही है प्रतिक्षण दिने दिने नमम नमम नमामि नंद संभवम इनका रूप इनके खेल इनके निकुंजे वृंदावन ये प्रतिक्षण नई है प्रतिक्षण नएपन का आभास होता है राधा रानी को देखती है सखिया लगता है कि पहली बार देख रही है ऐसी छवि पहले कभी नहीं कोई भी लीला प्रिय प्रीतम के देखते ऐसी छवि ऐसी लीला पहले कभी नहीं देखी गजब हो गया आज इतने सखिया हर रोज यही बात कहती है कि आज तो आनंद आ गया आज जैसा आनंद कभी नहीं है हर रोज यही कहती यही तो वहां की विशेषता है ये परमात्मा की लीला है किसी इंसान की या देवी देवता की लीला नहीं इसी पिक्चर को एक बार देखो आनंद आएगा अगली बार देखो आनंद और कम फिर अगली बार देखो देखने का मन ही नहीं करेगा कोई मिठाई खाओ एक पीस खाया आनंद आ गया दूसरा खाया कम आनंद तीसरा खाया और कम आनंद चौथे में तो आनंद नहीं पांच में तो उल्टी हो जाएगी छठे में तो मर ही जाएंगे खा के <laughs> यहां तो आनंद प्रत्येक्षण कम होता रहता है लेकिन निकुंज का आनंद प्रत्यक्षण प्रतिक्षण वर्धमानव प्रत्यक्षण बढ़ता है इसलिए सखिया कहती है नैन धरे को लाभ मिले सखी खास नाल प्रिया दो दियो अलभ सुख ऐसा दुर्लभ सुख दिया मुख सो कहो ना जाए वर्ण नहीं हो सकता नैन जी जी, जो जीव वर्णन करती है उसने देखा नहीं और जो नेत्र ने देखा उनके पास जीव नहीं वर्णन नहीं कर सकते नैन जीह बिन और जीह नैन बिन वर्णन है न सकाई जिसने देखा उसके पास जुबान नहीं और जहां जुबान है उसने देखा ही नहीं जीव के पास आंख हो तब तो जीव ठीक ठीक, ठीक वर्णन करे और आंख के पास जीव हो तब आंख भी ठीक ठीक वर्णन करे लेकिन आंख देखती है बोल नहीं सकती जिसने देखा वो बोल नहीं सकता और जो जो बोलना जानता है जी वो देख नहीं सकती वर्ण हो ही नहीं सकता बस कोई हमारे हृदय में घुस के देखो ये आनंद क्या है सखियां कहती हैं नैन जी बिन जी नैन बिन वर्ण है न सकाई को श्यामा को श्याम बिहारी हम तो ये नहीं समझ पाए कि दोनों में कौन राधा है कौन कृष्ण समझ में नहीं आ रहा था को श्यामा बिहारी समझ कछु नहीं आई और यह सुख पावे केवल सोई जाके भाग लिखाई खाई यहां भाग का मतलब प्रारब्ध नहीं है क्योंकि यहां कर्म प्रारब्ध का प्रवेश नहीं तुम कितने शुभ कर्म कर लो कितनी तपस्या कर लो कितने योग कर लो कितना भजन पूजा पाठ दान पुण्य कर लो निकुंज में प्रवेश नहीं हो सकता यहां तो कोई कृपालो सखी कृपा करे तो प्रवेश हो सकता तुम्हारी साधना से नहीं तुम्हारी साधना मुक्ति तक तो जा सकती है लेकिन इस प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती यहां तो उधर से ही कोई सखी कृपा करे सखी शुरू में जो संत स्थित है वो संत कृपा करें अब आप कहेंगे महाराज फिर हो जाए कृपा है ना अच्छा प्यार किया जाता है कि हो जाता है कृपा की जाती है कि होती है ये बस में नहीं ना दिल है मानते मानते नहीं और जहां मानेगा अपने आप ही मान जाएगा जहां कृपा बरसेगी रोकने पे भी, भी रुकेगी नहीं और जहां कृपा नहीं बरसने करने पर भी नहीं बरसेगी अधिकारी बंजर भूमि में बरसात हो भी जाए तब भी कुछ उगेगा नहीं भूमि उपजाऊ है चाहे चाहने बीज डाला भी नहीं तब तो भी उसमें हरियाली बरसात होती उग जाएगी खर पतवार उग जाएगी हरियाली आ जाएगी पहले भजन चिंतन सुमिल पूजा पाठ दान पुण्य पुरोपकार करके इस हृदय को उर्वरा बनाओ जिसमें कृपा फलित हो जाए कृपा संत कर भी देंगे तभी फलित तो नहीं होगी जब तक हम उसके अधिकारी नहीं होंगे आपका स्विच ऑफ हो और मैं यहां से कितना भी मैसेज करूं पहुंच जाएगा स्विच ऑफ तो है मोबाइल का मेरा मैसेज क्या करेगा तो कृपा क्या करेगी जब उसके अधिकारी तुम नहीं संत भले अंधे हो अंधे का मतलब कुछ नहीं देखा कैसे साधना साधक लायक है कि नहीं लायक है संत भले अंधे हो कुछ नहीं देखकर कृपा कर दी लेकिन कृपा के पास आंखें वो देखती है कि मेरे लायक नहीं है कृपा लौट आएगी संत के पास कि तुम तो इतने दयालु कृपालु तुमने तो आंखें बंद करके कृपा कर दी लेकिन सामने वाला तो मुझको पचा जाने की हिम्मत नहीं रखता वो अभी योग्य ने भी तो उसे भजन करवाओ चिंतन सुमिरन कराओ जो मेरी मेरे को पचा जाए ये अगर लीवर डेड है लीवर में कैंसर है लीवर खराब है जितना मर्जी स्वादिष्ट भोजन कर लो पहली बात तो भूख ही नहीं लगेगी जबरदस्ती खाओगे तो ब्लड नहीं बनेगा लीवर ही खराब है तो क्या करेगा भोजन क्या करेंगे बदाम तो पहले भजन चिंतन सुमरी दान पुनः परोपकार शुभ कर्म करके अपने चित्त को कृपा के योग्य बना लो अयोग्य के ऊपर कृपा होगी तो कोई लाभ नहीं होगा राम भगति जल बिन खगराई अभियंतर मल कब हो न जाए ये हमारे पाप भजन चिंतन सुमरिन से राम नाम की साबुन से जब जो मन की मैल मिटाएगा और निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा कौन पाएगा राम के दर्शन राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा मन की मैल मिटाना मन को पवित्र करना तुम्हारे हाथ में है और राम प्रकट हो जाना हृदय में ये राम के हाथ में है अगर राम प्रगट हो जाए और तुम भजन पूजा पाठ कुछ ना करो तो प्रगट भी हो जाएंगे तब भी उसकी अनुभूति नहीं होगी तुम जय दर्पण के सामने चले जाओ अगर दर्पण काला है ऊपर जय कालिक पोत दी गई है मैल पूरी जम गई है बोलो तुम उसके सामने जाओगे तुमको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा रात का अंधकार है आपने लाल टैन दी जो ही लाल टेन जगाई तब भी प्रकाश नहीं तब भी अंधकार क्यों क्योंकि उसके चारों तरफ जो चिमनी है ना कांच की धुआं इतना जम चुका है पूरी काली हो चुकी है धुआं जम के क्योंकि कल की जलाई हुई और चिमनी पूरी धुएं से काली हो चुकी है तो जलाने से पहले क्या करना चाहिए था साफ करना चाहिए था कपड़े से लेकिन सफाई की नहीं चिमनी जला दी अब तेल भी खर्च हो रहा है अग्नि भी जल रही है लेकिन उससे हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं आग जो कृपा करके वो ज्योति जो कृपा करके प्रकाश प्रकाशित कर रही है कमरे को बेचारी कर नहीं पा रही है अपना प्रकाश पूरा दे रही है लेकिन जीव साधक उसका लाभ नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसने चिमनी को साफ नहीं किया तो आप सोचेंगे हमारे पर महाराज कृपा कर दो पहली बात तो मेरे पास कृपा का है मेरे पास जो अपने लिए है, है ना फिर भी अगर आप मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं तो कोई बात नहीं मैं मैं तो इससे योग्य नहीं हूं पत्थर तो इस योग्य नहीं है जो किसी को जो है काम बना दे लेकिन पत्थर में अगर भगवान की भावना करेंगे तो भगवान जरूर काम बना देंगे है ना इसी प्रकार यह सिर पत्थर की मूर्ति है मिट्टी की मूर्ति है इसके प्रति आप भाव रखते हैं तो भगवत भाव से सखी भाव से जो भी आप भावना करेंगे वो आपका भाव काम कर जाएगा और वो उस निकुंज की सखिया कृपा कर देंगी ये तो आपके भाव का चमत्कार है लेकिन मैं मैं तो एक पत्थर की मूर्ति हूँ मुझमें कोई पावर नहीं है मंदिर की मूर्ति है पत्थर की है बस आप जितना भाव करेंगे उतने फल भगवान आपको देते जाएंगे तो जैसे मैं कहा कि जब तक सखियां कृपा नहीं करेंगी जब तक उधर से कृपा नहीं होगी तब तक सखी भाव प्राप्त नहीं होगा तो आप ये सोचें महाराज ये कर दो कृपा है ना पहली बात तो है मुझमें शक्ति नहीं है चलो मान लो मुझमें शक्ति है तब भी मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं अगर भजन चिंतन नहीं करोगे अगर पापों से नहीं बचोगे तो पों से बचकर भजन नहीं करोगे चाहे मैं साक्षात भगवान क्यों ना हूं तब भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाऊंगा श्री कृष्ण स्वयं द्र्योधन का उद्धार और सुधार करने थे गए थे शांति दूत बनकर के क्या द्र्योधन को शांति मिल गई नहीं और इधर राम जी ने अंगद को भेजा शांति दूत बना के अंगद कोई साधारण राम जी से मिले हुए हैं राम जी के खास हैं भगवत प्राप्ति महापुरुष है अंगद जी और ऐसे अंगद जी संत राम जी ने पैसले भेजे रावण को समझाओ क्या रावण समझ गया चाहे अंगद की तरह मैं संत हूं और चाहे श्री कृष्ण शांति दूत की तरह चाहे मैं भगवान क्यों ना हूं तब भी तुम्हारे किसी काम का नहीं यही तुम अपना सुधार नहीं करोगे तो अगर भजन में नहीं लगेगा तो कृपा क्या करेगी बरसात क्या करेगी जब किसान हल नहीं जोतेगा जब किसान बीज नहीं डालेगा जब किसान रखवाली नहीं करेगा जब किसान समय पर फसल की वो नहीं करेगा तो बरसात क्या करेगी अनुकूल तो संत की भगवान की अनुकूलता क्या करेगी जब तुम खुद अपने अनुकूल नहीं हो माँ तो रोटी बना के परस देगी खाना तो तुमको ही पड़ेगा भूख तो नहीं लगाए कि भूख तो तुमको खुद लगानी है चूर्ण खाके एक्सरसाइज करके दवाई खाके मां तो भोजन बना के परस देगी तुमको रोटी तोड़ करके मुख में डालनी है चबाना है निगलना है ये काम तुम्हारा है मां का नहीं है यदि तुमको कुछ ना हो कुछ ना मैं करूं मेरा पेट भर जाए तो ऐसा असंभव है आपको कुछ करना पड़ेगा और आजकल के भगत लोग संतों को ढूंढते हैं किस संत को ऐसा संत जो ऐसे करे और भगवान मिल जाए बोलो ऐसी संत ढूंढते हो ना जहां पे किसी संत की महिमा सुन लेते हो वहीं भागते हो किस लिए ये बड़े ऊंचे संत है हमारा उद्धार कर देंगे क्या श्री कृष्ण से ऊंचा कोई संत हो सकता है तो श्री कृष्ण दुर्योधन का सुधार करने गए थे शांति दूत बन के शांति कर दिया कल्याण अंगद गए थे रावण को सुधारने हनुमान जी गए हैं रावण को सुधारने सुधर गया रावण जब तक तुम नहीं सुधरोगे तुमको कोई नहीं सुधार सकता जब तक तुम खुद अपने गुरु नहीं बनोगे तब तक कोई तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता जब तक तुम सुम अपने आप को नहीं समझाओगे तब तक कोई माईकलाल तुमको समझा नहीं सकता सब तुम्हारे हाथ में कृपा भी तुम्हारे हाथ में संत कृपा भगवत कृपा भी तुम्हारे हाथ में है तुम उस कृपा के योग्य बनो भजन करो पूजा पाठ करो चिंतन सुमरन करो व्रत आदि करो परोपकार करो अच्छा जीवन बना के रखो पापों से बचो हर स्त्री मां बहन बेटी के समान ऐसा पवित्र भाव रखो चाहे स्वर्ग से अप्सरा भी क्यों ना जाए दंडवत लेट के प्रणाम करो हमारी मां के समान ऐसा पवित्र भाव रखो कुतिया को देख करके मन फिसल जाओ और संत को कहो महाराज कृपा करो कैसे कृपा हो होगी कृपा कोई गाजर मूली है गाय सब्जी मंडी खरीद लाए अपनी आंखों को सुधारो अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो कितनों के घर उजाड़े इस जुबान ने कितना कपट किया इस जुबान ने कितना झूठ बोल के मां बाप को गुरुओं को भगवान को धोखा दिए है और कहो कि कृपा कर दो इतनी सस्ती कृपा हो गई है म अच्छे बन जाओ फिर कहना नहीं पड़ेगा कृपा करो कृपा के पास आंखें हैं वो अंधे नहीं है वो देखती है कौन है मेरे लायक कौन मुझको बचा पाएगा कौन मेरा सदुपयोग कर पाएगा शक्ति कहीं रावण को मिलेगी तो शक्ति का प्रयोग रावण कहां करेगा सीता हरण में शक्ति रावण को मिलेगी तो रावण शक्ति से क्या करेगा पुशु मान छीनेगा कुबेर का जबकि शक्ति का प्रयोग होना चाहिए भक्ति में भगवान की तरफ बढ़ने में लेकिन रावण की शक्ति का प्रयोग हो कहाँ रहा रावण तपस्या करता हो तो तपस्या का प्रयोग कहां हो रहा है मैं कहूं कि मरू ना मारे कोई मुझको मार ना पाए कोई मुझको हरा ना पाए और मैं जिसको चाहू तो कुचल दू ऐसी पावर मुझको दो तो क्या करेगी शक्ति और क्या करेगी रावण की तपस्या रावण चारों वेदों का विद्वान ज्ञानी है तो क्या कर लिया ज्ञान रावण का बन गया चारों वेदों का ज्ञाता तो ज्ञाता बनने से हुआ क्या सीता का हुआ यही तुमने सीखा है आज का साधक घूमता है भटकता है जहां भी उसको पता लगता कोई बड़े ऊंचे संत भागता है वहीं पर मिल जाएंगे मिल गए भगवान बात सच है संतों की कृपा के बिना इतना सभी आगे नहीं बढ़ोगे बात सच है प्रेम नगर तक झांक नहीं सकते संत कृपा के बिना चलना और पहुंचना तो बहुत आगे की बात है ये बात सच है लेकिन ये बात भी उतनी सच है वो संत कुछ नहीं कर पाएंगे अगर तुम खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते माँ बाप बच्चे को कब तक तो बैठा के खिलाएंगे और कब तक तो जीवित रहेंगे मां बाप अंत में बेटे को तो अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा कमाना पड़ेगा हाँ कमाने के लायक माँ बाप बना देंगे लेकिन नौकरी धंधा खुद करना पड़ेगा उसको पढ़ा खिल, पढ़ा करके योग्य बना करके दुकान खुलवा देंगे बिजनेस चलवा देंगे सब काम माँ बाप करेंगे लेकिन ये थोड़ी के कुछ ना करे माँ बाप कहेंगे हमारे भरोसे कब तक बैठोगे कुछ करना पड़ेगा और जब कुछ करोगे तो सारा कुछ मां बाप को तुमको देके जाएंगे लेके जाएंगे कुछ तो संतों के पास जो कृपा हो तुम्हारे लिए ही है संत कंजूसी नहीं बरतते लेकिन व्यक्ति उसका अधिकार तो रखे लड़की पैदा होती तो पति का सुख नहीं ले पाएगी उसके लिए उसको युवा होना पड़ेगा तब घर बसेगा उसका वो पैदा होती मां से कहे कि मेरा विवाह कर दो मैं भी घर बसाऊंगी सपने तो ले सकती है घर बसाने के लिए घर नहीं बसेगा उसके लिए, उसके लिए उसकी योग्य उम्र चाहिए उस योग्यता जब बनेगी तो मां बाप को कहना नहीं पड़ेगा कि मेरा घर बसा दो मां बाप तुमसे ज्यादा जानते हैं कि बेटी विवाह की योग्य हो गई इसका घर बसाना है वो स्वयं कृपा करेंगे मां बाप तुमको कुछ भी खोजना नहीं पड़ेगा कुछ भी करना नहीं पड़ेगा मां बाप बैठे हैं होगा मां की कृपा से लेकिन उस योग्य तो बनो पढ़ लिख करके हुनर सीख करके अपना ससुराल जाने जाकर के घर बसाने का हुनर तो सीख लो घर तो मां बाप बसा ही देंगे तो आप योग्य बनो नाम जप करो पूजा करो चिंतन करो कीर्तन करो पापों से बचो प्रादों से बचो जुबान पे कंट्रोल रखो आंखों पे कंट्रोल रखो कानों पे कंट्रोल रखो आंखों पे बांधो पट्टी मुंह पे लगा लो ताला कानों में डालो रोई तो हाथ में ले लो माला तब मिलेगा बंसी वाला नहीं तो रहेगा जुनेक भर गपल घोटाला जब तक तुम आंखों को पवित्र नहीं करो कितने भी सुंदरी क्यों ना सौ की अपसरा भी क्यों ना सामने आ जाए वो भी तुमको मां की तरह दिखाई थे कुतिया को देख करके मन बिगाड़ने वाले कभी सपने भी भी सोच सकेंगे कि संत कृपा का हम लाभ उठाए अर्जुन देखो उर्वशी सामने आई थी उसके बिस्तर पर आने के लिए तुरंत उठ के खड़े हो गए हाथ जोड़ लिए तुम मेरी मां हो ऐसा पवित्र जीवन अर्जुन का है तभी श्री कृष्ण ने रथ नहीं तो हमारा रथ यमदूत हम दूत ही हाकेंगे और ले जाएंगे नरक हा ऐसे अगर काम करोगे तो पवित्र जीवन बनाओ नाम जप करो चिंतन सुमरिन करो फिर उसके बाद संतों को मत कहो ये हमारे ऊपर कृपा कर दो संत तो पागल कुत्ते के समान है कोई सामने आ तो जाए काटने को तैयार है ना लेकिन उस योग्य योग्यता बनो चलो सखिया यह सुख पावे केवल सोई जाके भाग लिखाई तो इसकी किसी की व्याख्या मैंने की इन शब्दों में भाग्य का मतलब यहां क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है तो यहां भाग्य शब्द का अर्थ नहीं कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं उस उसके भाग्य में लिखाई ये चीज भाग्य की नहीं है ये चीज कृपा की है भाग्य की पहुंच पुरुषार्थ की पहुंच मुक्ति तक है मोक्ष तक है उसके आगे तो कृपा ही है भाई यहां भाग्य क्या है श्री कृष्ण की इच्छा श्री कृष्ण की कृपा ही हमारा भाग्य है और भक्तों का भाग्य श्री कृष्ण इच्छा होती है कर्म नहीं जो भक्त कर्मों के ऊपर रहते हैं कि कर्म हमारा उद्धार करेंगे उद्धार तो कर देंगे लेकिन मुक्ति की तरफ भेज देंगे श्री कृष्ण का प्यार तुम्हारा अच्छे से कर्म भी दिलवा नहीं पाएगा ये तो कृपा तो सखियों का भाग्य जिसको कहते हैं सुहाग सौभाग्य जैसे स्त्री पति को भी सौभाग्य कहती है पति वाली स्त्री को क्या कहेंगे सौभाग्यवती तो यहां सौभाग्य क्या हुआ पति हुआ ना न कि कर्म न कि भाग्य सौभाग्य क्या हुआ पति सुंदर भाग्य ऐसी सखियों का सौभाग्य क्या है राधा माधव सखियों का सौभाग्य है तो राधा माधव की कृपा हुई उन्होंने हमारे भाग्य में अपनी कृपा से लिखा ये सुख ये सुख कर्म की देन नहीं ये सुख सौभाग्य की देन नहीं ये सुख है प्रभु इच्छा से जो भाग्य लिखा जाता है उस भाग्य से ही ये सुख मिलता है और हमारे कर्मों से जो भाग्य लिखा जाएगा उस भाग्य से तो मुक्ति तक जा सकते हैं स्वर्ग ब्रह्म मुक्ति तक जा सकते हैं सौभाग्य से जो हमने लिखा है कर्मों के अनुसार लेकिन जो मेरे प्रभु ने दया करके कृपा करके हमारे भाग्य में लिख दिया अपने चरणों का प्रेम तो ऐसे सौभाग्यशाली ही सखी देव देह प्राप्त करके इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं यह सुख पावे केवल सोई जाके भाग्य लिखाई और श्रमित भाई अबे सखियां परस्पर चर्चा कर रही हैं उसके बाद श्रमित भाई दो अरसाए दोनों थक गए आलस आ गया और नींदिया आन सुलाई ये नींदिया कौन है नींद भी एक सखी है हमारे पास जो नींद है वह मन की थकान आलस है देह की थकान आलस है और मूर्छित हो जाना ही बेहोश हो जाना ही नींद है हमारी कि कुछ और है नींद बेहोश हो जाना नींद है होश खो जाना नींद है बुद्धि का सोचना बंद हो गया तो नींद मन की चंचलता बंद होगी तो नींद बाहर की होश खत्म तो नींद लेकिन यहां की नींद में बेहोशी नहीं है राधा माधव के आलस में तमोगुण नहीं है नींद में बेहोशी नहीं है नींद में भी होश है नींद में भी रस विलास है प्रेम का इतना अधिक आस्तर हो गया उस प्रेम रस रंग में इतने पग गए मतलब प्रेम में डूब गए अब कुछ और होश नहीं रही यही वहां की नींद है दो अरसाए आन सुलाई ये नींद सखी का नाम है नींद सखी ने आकर के प्रिया प्रीतम को अंतरमुख कर दिया अंतर प्रेम रस का स्वाद लय करने भार से बिल्कुल विश्राम नींद ने देह को विश्राम दिया है लेकिन अब भी मन और बुद्धि में उनकी वही रस विलास चल रहा है जैसे आप लोग सपने लेते हैं नींद में अब यहां सपने नहीं आते हैं क्योंकि सपना झूठा है और झूठ का निकुंज में प्रवेश वहां तो सब सत्य सत्य है अब अंतरंग लीला प्रकट होगी भीतर आपकी भाषा में कह लो सपना लेकिन वहां सपना नहीं वहां नींद नहीं बस जो भाई बाहर लीला चल रही थी अब वो लीला भीतर रस में निमज्जित हो गए आनंद में खो गए और भीतर भी लीला प्रगट होगी प्रेम वैचित्री यही वहां का नींद है यही समाधि और नींद और यहां निकुंज की नींद में तीनों में बहुत अंतर है समाध नींद में हम तन मन की शुद्ध बुद्धि की शुद्ध खो जाते हैं लेकिन समाधि में समाधि में होश रहती है वहां पर बेहोश पड़े हैं नींद में और समाधि वाले को होश रहते किसकी होश रहती है अहम की अपने आप की दूसरा समाधि भी नहीं नींद में भी कोई दूसरे का चिंतन नहीं नींद में भी कोई दूसरे की फीलिंग नहीं समाधि में भी दूसरे की फीलिंग नहीं लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि नींद में अपनी भी फीलिंग नहीं होती अज्ञान में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है लेकिन समाधि में ज्ञान रहता है किसका ज्ञान अपना ज्ञान बाहर का नहीं अपना शरीर का भी नहीं अपनी आत्मा का आत्म स्वरूप में स्थित तो होना ही नींद है लेकिन श्री कृष्ण आत्म स्वरूप में स्थित तो नहीं होते क्योंकि अगर आत्म स्वरूप में स्थित हो गए तब तो समाधि लग गई समाधि का तो वहां प्रवेश ही नहीं तो वहां की नींद क्या है बस अंतरंग प्रेम की लीलाएं प्रारंभ हो गई बाहर से विश्रांति और भीतर रस लीला जिसको आप सपना कहेंगे लेकिन मैं बता चुका वहां सपना नहीं होता वहां प्रत्यक्ष में अंतरंग लीला प्रारंभ होती है और उस रूप में नहीं पता चलता दोनों में कौन कृष्ण है कौन राधा है कई बार एक दूसरे के रूप में परिणति हो जाती है इस प्रकार से निंद्रा में बाहर से विश्रांति को प्राप्त बाहर कोई कोई हलचल बाहर से नहीं हो रही जैसे नींद में या समाधि में इसी प्रकार यहां प्रिया प्रीतम निकुंज की निद्रा में जो ही गए तो बाहर से कोई हलचल शांत देह हो गया और भीतर लीला प्रारंभ है भीतर रस विलास चल रहे है का सबित भय दो अरसाए निंदिया आन सुनाई कुंद प्रिया यह अविचल जोड़ी विही कुंज सदाई कुंद प्रिया सखी कहती है ये जो जोड़ी है श्यामा श्याम की यह सदा कुंज में इसी प्रकार बिहार करती रहे अब देखो प्रिया प्रीतम शयन कर गए पुष्पों के सैया पर सखियां जगाने की तैयारी करने लगी कि तीन घंटे के बाद चार बजे प्रिया प्रीतम सैया से जगेंगे इनका उत्थापन कराना है तो उत्थापन कराने से पहले तैयारी करनी उत्थापन की जैसे मैया कन्हैया को जगाने से पहले मक, दही मथती है मक्खन तैयार करती है क्यों क्योंकि कन्हैया उठते ही सबसे पहले मक्खन मांगेंगे इसलिए मैया क्या करते कन्हैया को जगाती बाद में और उनके खिलाने की तैयारी दहीम का मंथन पहले करते हैं इसी प्रकार से या अब पता कि तीन घंटे के बाद जगाना लेकिन उसके बाद यानी कि तीन घंटे के बाद ही तब तक बैठे नहीं तैयारी कर रही है जगाने की अर्थात इन तीन घंटों में वो तैयारी करनी जो तीन घंटे के बाद प्रिय प्रीतम की सेवा में काम आएगी तो सखिया क्या कर रही हैं चरी निज निज सौंज सजावे निज सज सजाज सजा मगन भई सभी मापी भाई सब ही मन ही मन युग लाड लड़ावे मन मन ही लड़ा में सहरी निज निज सोझ सजावे जे सोज सरबत निष्ट मिलावे को सरबत सरब मिलावे तो जन सजीमणि फार धरावे जन सजीमणि सोमकली लावे को चुन लावे को मन हर हार बनावे मन हर हार बनावे सहचरी निज निज सजावे सजावे नृत यंत्र बजावे को यंत्र बजावे को मिथुन कोठन की बाट जुह की बात कु प्रिया श्री युगल प्रिया संग संग्रपिया युगल प्रिया संग सौरभ चिरक महल महकावे सौरभ चिरक महल छह निज निज निज निज सोंज सोंज सजावे नीजे नीजे सोंज सजावे सखियां अपनी सेवा सामग्री सजा रही है मगन भाई सब ही रस माती सब रस में निबज्जित है मगन हो रही है मन ही मन युग लाड़ लड़ाने सखिया प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाई बिना एक क्षण नहीं रह सकती अब देखो प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव निकुंज में सोए हुए हैं सहन कर रहे हैं तो अब भी लाड़ लड़ारी कैसे लाड़ लड़ारी मन ही मन लाड़ लड़ारी उनका मन एक क्षण भी राधा माधव के चरणों से अलग नहीं होता मन ही मन उनसे प्यार कर रही है मन ही मन युग लाड़ लड़ा शरबत निष्ठ मिलावे कोई कोई शरबत तैयार कर रही है उसमें मीठा मिला रही है व्यंजन सजी मणि थार धरावे कई सखिया उत्थापन के भोग की तैयारी कर रही है मणि मैथालियों में भोग पधरा रही है सजा रही है और कुसुम कली चुन ला रहे कोई कोई फूलों की कलियां चुन चुन के ला रही है आस पास के फुलवारी से और फूल मनहर हार बनावे कोई सखिया फूलों के सुंदर सुंदर हार फूलों के कुंडल फूलों का मुकुट फूलों के कंगन फूलों के हार फूलों की कोंधनी फूलों के जमके कुंडल फूलों की पायल फूलों की बिच्छुक कलियों से तैयार कर रही है फूलों का श्रृंगार सजाना है प्रिय प्रीतम को फूलन मनहर हार बनावे मनहर का मतलब अति ही सुंदर मनोहारी मन का हरण करने वाले और नृतक यंत्र बजावे कोई कई सख्या नृत्य कर रही हैं कई सख्या यंत्र बजा रही हैं वाद्य यंत्र बजा रही हैं सारंगी वीणा मृदंग आदि आदि और मिथुन उठन की बात जुहावे मिथुन का मतलब युगल राधा कृष्ण उठे इसकी इंतजार कर रही है कि समय होने वाला है अब प्रिया प्रीतम के दर्शन करेंगे और कुंद प्रिया श्री युग प्रिया संग सौर चिरक महल महकावे कुंद प्रिया सखी अपने गुरु रूपा सखी युगल प्रिया के संग में क्या कर रही है सौरभ चिरक महल महकावे अनेक प्रकार का इत्र आंगन में महल में खिड़की में सब जगह छिड़क रही है सुगंधित और इधर तुंग विद्या सखी अपनी यूथ की सखियों को लेकर कल बताया था तुंग विद्या का काम क्या है सेवा क्या है संगीत के द्वारा प्रिय प्रीतम का मनोरंजन करना उनके हृदयों में रस का उद्दीपन करना लीलाओं के पद गान करना तुंग विद्या गावत ले भी। विद्या विद्या का का राग सरस समय नुको राग सरती समय नको चरी संग प्रवीणा तुम भी प्यारती है बीना तुम भी प्यारती है चार घरी ही रहो दिवस अब गई दिवस रहीना छह रिवस अब रह जाने नींद अधीना।, अधीना तुम बिन नैन हो विकल अति जल बिन जैसे मीना तुम्हें वी है मीना तुम्हें वही है मीना फूल सखी फूली फूलवारी भोल सकी भोली भोलानी मनहरण सुनबीना भोल सकी भो प्रिया गोटे योग सखिया नयी नीना तुर्वे ज्ञान रा सरसे आती समय नुकूला सरस आती समय को सह चरी संग प्रवीणा तुंग भी त्यागावत ले लीना विद्या घृणा लेकर के गा रही है राग सरस रसीले राग रस का उद्दीपन करने वाले राग प्रेम का संचार सबके हृदयों में करने वाले राग समय के अनुकूल संग में यूथ की अनेकों सखियां हैं अलग अलग वायंत्र सबके हाथ में गा रही हैं, नित भी कर सखी चार घड़ी ही रहो दिवस चार घड़ी शेष रहेगी संध्या होने में रहो जन नींद अब नींद के अधीन मत रहो तुम बिन नैना होत विकल अति जल बिन जैसे मीना आपके बिना हमारे नेत्र ऐसे जैसे जल के बिना मछली फिर सखियों ने कहा गाते की फूल सखी फूली फुलवारी फूल सखी ने सुंदर फुलवारी की सज्जा कर रखी है फूलों की झांकियां फूलों के महल बना रखे हैं फूलों की सखी है उसमें फूलों के मृदंग फूलों के फारे, फूलों के रास्ते हैं, फूलों की सेज फूलों के सिंहासन फूलों का श्रृंगार सजा के रखा हुआ है फूल सखी फूली फुलवारी मन हरणि सुन विना मन का हरण करने वाली इतनी सुंदर रचना फूलों की सब्जियां कर रखी है मन हरनी सुनवीना नई आज से पहले कभी ऐसी रचना ऐसे सुंदर फूलों आई ऐसे के बाग बगीचे और ऐसी सुंदर फूलों की झांकी ऐसे सुंदर फूलों के महल आज से पहले कभी देखे भी नहीं होंगे ऐसी मनोरथा सखी फूल सखी ने आज व्यवस्था कर रखी है इसलिए प्रिया प्रीतम जल्दी से चलो उस रस का उस आनंद का विलास करो सुनते ही कुंद प्रिया सुन उठे युगलवर सखियन जय रव कीना ना जो ही प्रिया प्रीतम जगे तो सखियन जय रव रव का मतलब सुंदर ध्वनि जय जयकार किया जय हो जय हो बलियाहारी अर्थात इशारा कर दिया सब सखियों को कि प्रिय प्रीतम जग चुके हैं और सब जय जय कार करने लगी जय श्री राधे नित्य नि, सब सुख बिहार स्वामी जय राधे णी स्वामी राधे जय श्री राधे दुख निवारिणी मंगलकारिणी स्वामी निराधे जय श्री राधे दुख मंगल मंगलकारणी स्वामी निराधे जय श्री राधे श्री बल रा... चारिणी जय श्री रासि तारिणी स्वामी मीरा दे जय श्री राधे शोभा धारिणी हरिहरि स्वामी मीरा दे जय श्री राधे शोभा धारिणी हरिहरि स्वामी मीरा दे जय श्री राधे हर चित्त चोरी जय श्री राधे हर चित्त चोरी स्वामी मेरा जय श्री राधे कुमर किशोरी श्यामा गोरी स्वामी मेराधे जय श्री राधे कुमर किशोरी श्यामा गोरी स्वामी मीराधे जय श्री राधे चतुरा भोरी जय श्री राधे चतुरा भोरी चौरी स्वामी मीराधे जय श्री राधे प्रीतम जोरी मनमृग डोरी स्वामी निराधे जय श्री राधे प्रीत गौरी मनग डौरी स्वामी राधे जय श्री राधे लाड लड़िली जैराधे लाड लड़िली श्याम हठिली रादे, रादे, रंग स्वामी राधे जय श्री राधे रंग रंगीली रंगी रस्ग रसी स्वामी राधे जय श्री राधे रंग रंगीली रस्ग रसी स्वामी राधे जय श्री राधे चल छबिली जय श्री राधे चल राधे जैसी राधे दुध चमकी अति सर सीली स्वामी राधे जैसी राधे दुध चमकी अति सर सीली स्वामी राधे जैसी राधे सखिन दुलारी जैसी राधे दुलारी अति सुकुमारी स्वामी राधे जय श्री राधे श्यामा प्यारी रूप पुजारी स्वामी निराधे जय श्री राधे श्यामा प्यारी रूप पुजारी स्वामी राधे जय श्री राधे son nyari swami ne radhe jay sri radhe hom bali hari kund pyaari swami ne radhe jai sri radhe hom bali hari kund pyaari swami ne radhe kund pyaari swami ne radhe kund pyaari swami ne radhe kund pyaari swami ne radhe इस प्रकार राधा रानी की जय जयकार करते उनके रसीले मधुर में नाम लेते हैं रस भरे प्रेम रस का उद्दीपन करने वाले किशोरी जी के रसीले नामों को ले लेकर के सखियां जय जयकार करती हैं शैयाते उठ दो लाल प्रथम कियों कर बदन प्रछाल सैया दे प्रथम कर बदन प्रचार जोरी सुख करनी मन हरनी, पद दुलाए सुख जात नी जो महरणी सुख जात नवर रंग देवी श्रृंगार संवार रंग देवी कछुक नयो तन पे धारो कचुक नयो ने तन पे बैठाए दो सुमन सिंहासन गंध चरच कर धूप मुदित मन बैठाए दो गंध कर रूप सब ऋतुफल मेवा रुचिकारी हरी पकवान कनक मणिधारी नेह युग दो आगे आरोगन लागे अनुरागे अनुराग युक्त दो आगे आरोगन लागे अनुरागे ललिता पापन सुख उपजावे ललिता बातनी सुख उपजावे आप हसे और सब हसव आप हसे और सब हसा दुष्ट पुष्ट भय जब रस रंजन युगल प्रिया जुक रवती जीवन तुष्ट पुष्ट भय जब रस रंजन प्रिया कुंद प्रिया प्रियासो लेबर बीरा बन बिहार दो चले अधीरा कुंद प्रियासो कुंद प्रियासो लैबर बीरा वन तो सैया से उठ दो लालन दोनों प्रिय पीतु श्री राधा माधव सैया से उठ जाते हैं उठ बैठ जाते हैं सबसे पहले सखियों ने प्रथम क्यों कर बदन प्रचालन हाथ मुख धुलवाए आलस भगाने के लिए जोड़ी सुख करनी मन हरनी ये जोड़ी सुख देने वाली है सखियों के मन का हरण करने वाली है पद धुलाए सुख जात न बरने सखियों ने दोनों के चरण धुलाए यह सुख वर्णन नहीं हो सकता इतना अधिक सुख सखियों को हो रहा है देखिए लक्ष्मी चरण दबाती है कहीं भी आपने चित्रों में देखा होगा भगवान नारायण लेटे हैं लक्ष्मी क्या करी है चरण दबा रही केवल चरणों का स्पर्श इतना सुखदायी लक्ष्मी को लगता है जबकि लक्ष्मी में स्वयं में इतना सुख है कि सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे पागल हो रही है और दुनिया के सुख लक्ष्मी से ही प्राप्त होते हैं लक्ष्मी स्वयं में इतनी सुख स्वरूप है लेकिन उस सुख स्वरूप लक्ष्मी भी परमात्मा श्री नारायण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके सुख का अनुभव करती है उसको निज स्वरूप थी लगता है चरणों को छूने से इतना अधिक सुख है यहां तो निकुंज में सर्वांग स्पर्श है वहां केवल चरणों का ही स्पर्श है और वैकुंठ में और जो पार्षद हैं, वो केवल आंखों से ही नारायण का स्पर्श कर सकते हैं मतलब केवल दृष्टि देख सकते हैं देखने में इतना सुख है नारायण भगवान के सिर्फ आंखों का दृष्टि का स्पर्श हुआ इतना सुख की युगो युग बीत जाए लेकिन दृष्टि वहां से हटेगी नहीं इतना आनंद समाधि में भी वो आनंद नहीं जो नारायण के दर्शन करने में नेत्र स्पर्श किया दृष्टि स्पर्श में इतना आनंद युगों युग बीत जाए नेत्र टस से मस्त नहीं होते वो नारायण भी जिनके दर्शन करके अपना नारायणपना भूल जाए वो श्री कृष्ण राधा माधव कैसे होंगे तो सखियां जब चरणों का स्पर्श करके चरणों को धो रही हैं इतना आनंद की पद धुलाए सुख जात ना बरणी कुंद प्रिया सखी कहती है कितना सुख मिलता है कि वर्णन नहीं कर सकते चरणों के स्पर्श का देखिए जिनके चरणों से स्पर्श जल हुआ उसको गंगा जल कहते हैं वो ब्रह्म द्रव गंगा जल कितनों को पवित्र कर देने वाला कितनों को तार देने वाला लेकिन वो चरण कैसे होंगे और ठाकुर जी की सुंदरता का वर्णन करने में लिखा हुआ है युग नख आभा उदी छवि उदी बूंद लीन विधि एक कोटि अंश प्रपंच दियो शेष मुनिन अभिषेक अर्थ सुना युग नख आभा युग का मतलब राधा रानी और श्री कृष्ण युगल सरकार उनका चरण चरण भी नहीं उनका नाखून नाखून भी नहीं नाखून की छटा जो प्रकाश निकल रहा है उस प्रकाश की बात हो रही है चरण नहीं चरण का नाखून कहता है वह भी नहीं नाखून से जो प्रकाश की किरण निकल रही है उस किरण कितनी सुखदाई है वो, दर्शन मात्र से कितना सुख देने वाली और कितनी प्यारी लगती है का युग नख आभा छवि उदधि यह समुद्र है छवि का वो जो प्रकाश किरण वो मानो एक समुद्र है और बूंद लीन विधि एक विधि का मतलब ब्रह्मा ने उस समुद्र में से एक बूंद ली है छोटे से और कोटि अंश प्रपंच दिया उस बूंद का भी करोड़वा अंश इस संसार में बिखेर दिया ये संसार इतना लगने लगा लोगों को इसको छोड़ करके कोई सन्यासी बन पा रहा है संसार के सुखों को छोड़ करके कोई विरक्त भेष नहीं ले पा रहा है ये नहीं छूट पा रहे सुख ये सुख क्या क्या है ये संसार के कहा राधा कृष्ण के चरणों के नाकुन के से जो प्रकाश निकला वो समुद्र के समान है उस प्रकाश समुद्र की एक बिंदु का कोर अंश इस पूरे ब्रह्मांड्य में ब्रह्मा जी फेंक दिया सब संसार इतना रसीला किसको छोड़कर कोई स्न्यासी नहीं बन पा रहा है सब यही संसार के सुख लेना चाह रहे हैं तो फिर वो समुद्र की जो एक बूंद का कोड़वा अन संसार में वो भी सारा सुख तुम्हारे पास नहीं हल्का सा है वो तुमसे छूट नहीं रहा तो वो समुद्र सुख का कैसा होगा और वो समुद्र सुख का जिस चरण के नाखून से प्रकट हो चरण के नाखून कैसे होंगे और नाखून जिस चरणों में है वो चरण कैसे होंगे और ये चरण जिनके हैं उनका मुख कमल कैसा होगा कल्पना भी कोई कर सकता है और कहा कि कोटि अंश प्रपंच दियो शेष मुनि अभिषेक उसमें से एक बिंदु प्रकाश की ऋषियों के अंतकरण में प्रकट होगी उनकी समाधियां लग गई संसार छूट गया तो हल्का सा प्रकाश भीतर दिखाई दिया तो समाधियां लग गई ये प्रकाश जिस राधा कृष्ण का है जिस परमात्मा का है उसको जब एक बार कोई देख लेगा तो फिर क्या होगा उसका वही होगा जो मीरा का जीवन भर मस्ती में रहेंगे संसार जीरो हो जाएगा उसके लिए संसार की कोण के स्वर्ग ब्रह्मलोक लोक कोण के नीराकार भगवान भी जीरो है उसके लिए युगुल छवि महासिंधु का बिंदु कोटि सत अंश तासम तुले न कामरति तुले के कागा हंस यदि कोई कहे कि हंस कैसा होता है किस पक्षी जैसा होता है और कोई कह की कौवे जैसा होता है तो बोलो ये कोई उपमा लगी कहां वो उज्ज्वल हंस कहां एक काला कागा कहां वो मोती खाने वाला और कहां ये गंध खाने वाला कोई उपमा है कव्य की हंस की परस्पर कोई मेल है फिर कहा कवि लोग उपमा देते हैं क्या कि श्री कृष्ण राधा तो साक्षात कामदेव रहती करोड़ करोड़ कामदेव जैसी सुंदरता है राधा कृष्ण का कामदेव तो काला कौ है राधा कृष्ण है उज्ज्वल हंस कामदेव की तुलना राधा कृष्ण से कैसे कामदेव कितना भी सुंदर क्यों ना हो और चाहे करोड़ों करोड़ों कामदेवों की सुंदरता एक कामदेव में आ जाए तब भी वो ठाकुर जी कौन के उनकी छाया जितना भी नहीं हो सकता कौए को कितना भी स्नान करा लो हंस की तरह उज्जवल नहीं हो सकता कामदेव को कितना भी मेकअप कर लो अरबों खरबों कामदेव एक कामदेवी में मिला लो जितना मर्जी सुंदर बना लो तब भी वो काला ही रहेगा तब भी वो श्याम सुंदर की बराबरी नहीं कर सकता जबकि कामदेव इतना सुंदर है इतना सुंदर है कि एक बार कोई देख ले तो संसार जीरो हो जाएगा और उसका वो असर सबके भीतर जिसको काम वासना कहते हैं उसी कामदेव का आंसर है देखो इसी काम के कांड से संसार में व्यक्ति रमण करता है इतना सुंदर है कामदेव वो कामदेव चाहे करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता एक कामदेव में डाल दी जाए तब भी वो दास भी बनने के योग्य नहीं है खास तो क्या बनेगा और फिर पास तो क्या रहेगा कामदेव गया श्री कृष्ण को मोहित करने के लिए पहले सोचा गोपियों को मोहित करता हूं गोपियों से काम से पीड़ित करता हूं गोपियों को जिसकी कामनी बन जाए और श्री कृष्ण से लिपें तो श्री कृष्ण में काम वासना जगा देंगे तो कामदेव जब कामदेव ने सोचा पहले सखियों के मन को पीड़ित करता हूं और जो ही बाण का अनुसंधान किया क्योंकि कामदेव का बाण मन में लगता है तो जो ही बाण का अनुसंधान किया तो देखा कि गोपियों के पास तो गोपियों का मन ही नहीं है और मेरा बाण लगता है मन में गोपियों के पास तो मन ही नहीं तो कहां बाण चलाऊ कहां है इनका मन फिर लगा पता अरे गोपियों का मन तो है ही नहीं तो बेमन की हैं इनका मन तो श्री कृष्ण के पास उधो मन ना भय दस बीस एक हो तो सो गयो श्याम संग को अबराधे अच्छा इनका मन श्री कृष्ण के पास है चलो फिर श्री कृष्ण को ही उनके मन में वासना जगाता हूं और जो ही श्री कृष्ण का लक्ष्य करने के लिए बाण लगे छोड़ने और जो ही श्री कृष्ण को देखा क्योंकि लक्ष्य को देखेंगे तभी तो बांध लाएंगे जो ही श्री कृष्ण की रूप सुंदरता देखती तो कृष्ण को तो क्या कामदेव मोहित करेगा कामदेव स्वयं श्री कृष्ण पे लट्टू हो गया मोहित हो गया कामदेव भूल गया कि मैं काम हूं काम में भी काम नहीं रहा ऐसा श्री कृष्ण का स्वरूप है श्री कृष्ण में तो क्या काम आएगा श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से कामदेव अपने काम रूप को भूल गया हाथों से पांचों बाण गिर पड़े और जहां की ये कथा है वो स्थान पड़ता है नंदगांव के पास चरण पहाड़ी नाम की जगह है दो पहाड़ी है चरण पहाड़ी तीन पहाड़ी है बल्कि नंदगांव के पास चरण पहाड़ी एक कामा के रास्ते में है एक जय नंदगांव में ही पड़ती है चरण पहाड़ी ये पनिहारी कुंड के पास और एक चरण पहाड़ी बठान जब जाते हैं बठान से थोड़ा बैठान के पास ही पड़ती है तो वहां चरण पहाड़ी है तो ये वहां की कथा है वहाँ आज भी जहां काम देव के हाथ से धनुष छूट गया कैसा होगा वो विचित्र कामदेव की पत्थर पर बाण पत्थर का पहाड़ है सारा पत्थर पर उसका बाण धनुष उस गिरा तो पत्थर पिंगल गए इंसान तो क्यों नहीं पिंगलेगा काम वासना से तो पत्थर तक पिंगल गए और जब पत्थर पिंगले कामदेव के धन समान तो वही अंकित हो गए गढ़ गए नीचे आज भी वो चिन्ह है कामदेव का तो जहां कामदेव कामदेव में काम न रहे कामदेव निष्काम हो जाए जिनके दर्शन से श्री कृष्ण को क्या कामदेव मोहित करेगा स्वयं ही कामदेव पर मोहित हो गया ऐसे हैं श्री कृष्ण का स्वरूप का युगुल छवि महासिंधु की सिंधु का को, बिंदु कोटि सत अंश का तुले की कामरति तुले की कागा हंस कव और हंस परस्पर पर इनकी तुलना नहीं हो सकती कामदेव देव भले कितना भी सुंदर क्यों ना हो लेकिन श्री कृष्ण के आगे उसकी छाया भी छूने के योग्य नहीं है तो ऐसे श्री कृष्ण राधा माधव का सखियां हर रोज दर्शन करती हैं लाड़ लड़ाती हैं, अंग संग भी करती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको अपनी पूरी होश रहती है कितना बल है सखियों में इस रूप को तो लक्ष्मी देख ले वो मूर्छितों के गिर जाए इस स्वरूप को राधा के जो कृष्ण है इस स्वरूप को कहीं रुकमणि भी देख ले तो वो भी मूर्छितों के गिर जाए अपना होश ना रहे इतना आनंद है इस स्वरूप में निकुंज बिहारी वृंदावन के जो राधा कृष्ण है लक्ष्मी आज तक तपस्या कर रही है बेलबन में कि मुझको वृंदावन ले जाओ राधा रानी किसी और मैं ले जाओ महिमा सुन के आदि पुराण की कथा है कथा सुनो ये आदि पुराण नारायण लक्ष्मी से बोलो बोलो पद जो एक दिन सुनाया था तो तो राधा कृष्ण का साक्षात नहीं उनकी सेवा कर रही है और आज तक कोई सखी सुध बुध नहीं भूली सोचो कि उस प्यार को झेलने की कितनी शक्ति है सखियों में अब यहां श्री कृष्ण प्रकट हो जाए तो अगर दर्शन आप लोगों को हो गए तो मुझको पता न जाने कितने दिन तक आप यही बेहोश पड़े रहेंगे होश ही नहीं आएगी उनकी बंसी सुन ले बेहोश हो जाएंगे बेहोश का मतलब सुध बुध रहेगी पागल हो जाएंगे उस आनंद को तुम झेल नहीं पाओगे। जागण में गा रहे थे क्या मैया आ जाए ऐसा कुछ था शेर सवारी शेर पे चढ़ के मैया आ जाए है ना बच्चे भी गा रहे शेर पे चढ़ के मैया आ जाए और सचमुच मैया आ, अपने आने से पहले शेर ही भेज दे चलो तब तक तुम चलो मैं आ रही हूं तो कोई जागरण में टिकेगा हैगा वहां बैठा रह जाएगा कोई के भागेंगे सब अपना हाय <laughs> बचाओ बचाओ भगवती दुर्गा जी अचानक प्रकट हो जाए किसी के सामने वो भी रात का और समय हो आठ बुझे तलवार बर्छा भालू सब लेकर के <laughs> ना तो जीत बचोगे डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाओगे रास्ते में टैक हो जाएगा उस रूप को कैसे झेल पाओगे? उसके लिए तो साधना के द्वारा अपने आप को साधना है अपने आप को उन दर्शनों के योग्य बनाना है उस सुख को कैसे गुब्बारे में अगर हद से ज्यादा कहीं हवा भर दे तो फटे गई तो तुमको आनंद झेलने की शक्ति बहुत कम है तुम तो संसार के सुखों को देख लो तब अटैक हो जाए तुमको हमको इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर हमको इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर स्कूल में उनकी लाठरी निकल आई जो मोटरसाइकिल पे आया करते थे और जो ही लगा पता स्कूल छुट्टी मैंने अपना छुट्टी करके छोड़कर चले यमन अगर लाटरी निकलाई रास्ते में ही अटैक हो गया हमारे <laughs> इंग्लिश पढ़ने वाले टीचर का आठवीं में जो पढ़ाते थे रास्ते में अटैक हो गया <laughs> देखो ये, ये उस समय उनको अस्सी हजार लाख की लाटरी निकली अस्सी मिलने थे उनको कटकटा के अस्सी बड़ी पुरानी बात है चालीस साल से भी पुरानी बात होगी अब बताइए आज चालीस साल के करीब हो गए अब बताओ अस्सी हजार का सुख नहीं झेल पाया उसका हृदय अटैक हो गया खुशी के मारे और परमात्मा की खुशी उसमें भी निकुंज बिहारी श्याम श्याम जो सर्वोपरि स्वरूप है जो मेरे प्रभु का निज स्वरूप है जिसका भेद आज तक ऋषि मुनि ज्ञानी योगियों की कौन कहे ब्रह्मा को भी उसका भेद मालूम नहीं है औरों के छोड़ो ब्रह्मा भी यहां ब्रह्मा जी की भी पहुंच नहीं है ब्रह्मा तो श्री कृष्ण को नहीं पहचान सक बछड़े चुरा लिए परीक्षा करें ग्वाल बाल चुरा लिए वो नहीं शक्ति देख पाए क्या है शक्ति का परीक्षण करने चले थे स्वयं मोहित तो हो गए लेकिन वहां भी भगवान ने ब्रह्मा को जब अपना रूप दिखा तो ऐश्वर्या रूप दिखाया था निज ऐश्वर्या रूप दिखायो अपना ऐश्वर्य रूप दिखाकर ब्रह्मा का मोह मिटाया है तो वहां भी ब्रह्मा को ऐश्वर्य चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए हैं माधुर्य रूप के नहीं पड़ा और इंद्र के सामने भगवान ने ऐश्वर्य रूप दिखाया कौन सा गिर राज्य उठा लिए मैं कितना पावरफुल हूं देख मेरा प्रभाव तो ब्रह्मा भी उनके प्रभाव को देखते हैं इंद्र भी उनके प्रभाव को देखते हैं लेकिन सखियां उनके स्वभाव को जानती हैं देखती हैं कितना रसीला मीठा मेरे प्रभु श्याम सुंदर का स्वभाव है और यह प्रेम के कितने अधीन है प्रेम का मत राधा रानी है ये प्रेम के कितने आधीन है इस बात को सखियां जानती हैं इस बात को इंद्र देवता आदि नहीं जानते इस स्वरूप की सखियां सेवा करती हैं कितनी ऊंची उनमें पावर है शक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है श्री कृष्ण के धाम में गए देवता कथा लंबी व्याख्या ब्रह्मवर्त प्राण में पढ़ो मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं सब मिला के अंत में द्वार पे पहुंच गए शतचंद्रानना सखी द्वार पे खड़ी मिली ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी साथ में धर्मदेव है शतचंद्राना सखी ने कहा आपको अपना परिचय दीजिए ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा हूं तो सचंद्रना सखी बोले आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा है? जी हैं ब्रह्मा जी कहने कौन से ब्रह्मांड के मतलब अरे तुम कौन से ब्रह्मा हो नाम तो तुम्हारा कुछ होगा घर बार तुम्हारा ठिकाना एड्रेस तो बताओ कौन सा ब्रह्मांड तुम्हारा है क्या तुम्हारा नाम ब्रह्मा जी ने का बता तो दिया मेरा नाम ब्रह्मा अरे ब्रह्मा ने नाम हुआ करता ब्रह्मा तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग है लेकिन अलग से नाम भी होता है तो ब्रह्म गद्दी का नाम है एक तो सीट का नाम ब्रह्मा है हर ब्रह्मांड में अलग अलग, अलग ब्रह्मा लेकिन नाम सभी के अलग अलग जैसे प्रधानमंत्री सीट का नाम है लेकिन उसका नाम भी अपना निज नाम भी तो कोई होता है ना वह है नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री तो सीट का नाम है तो ब्रह्मा तो एक सीट का नाम है तुम ब्रह्मा की गद्दी बैठे थे ब्रह्मा कहलाते हो तुम्हारा कुछ नाम भी तो होगा ऐसे तो यहां हर रोज कोई ना कोई ब्रह्मा आता रहता है प्रार्थना करने के लिए आखिर तुम्हारा कोई ठिकाना तो होगा कौन से ब्रह्मांड से अरबो खरबो ब्रह्मांड तुम कौन से ब्रह्मांड से तुम्हारे ब्रह्मांड का नाम क्या है और तुम्हारा नाम क्या है ब्रह्मा जी माथा मारे अपने ये क्या ये नाम भी होता है ब्रह्माओं और, और और भी ब्रह्मा है और भी ब्रह्मांड है ब्रह्मा जी परेशान हो गए सखी लगी मजाक करने और भी अपनी सख कैसे आ जाते हैं घर छोड़ के घर का एड्रेस नहीं अब वापिस कैसे जाओगे अपने घर को भूल गए देख पीछे मुड़ करके दिव्य दृष्टि दी अनंत अनंत ब्रह्मांड जो सच चंद्राना सखी कहते देखना जरा तुम्हारा ब्रह्मांड कौन सा मैं अपने आप एड्रेस देख लूंगे पहचानो जरा <laughs> बुद्धि ठिकाने लग गई पीछे हट गए विष्णु भगवान आ गया है ब्रह्मा जी मार खा गए विष्णु भगवान आ गया है सच सखी कहते हैं हम उस ब्रह्मांड से आए जिस ब्रह्मांड में सबसे पहले श्वेतवार अवतार हुआ था अच्छा तो सके एक दूसरे से कहती है सखी ये थोड़ा समझदार लगती आप बताइए कहती है चलो रुको हम समझ गए तुम कौन से ब्रह्मांड से और तुम लोगों का नाम क्या हम समझ गए बताने के अब जरूर इतना ही बहुत अब हम भीतर जाते हैं अपनी किशोरी जी से श्याम सुंदर से आज्ञा लेके आते कि आप भीतर आ सकते हो या नहीं आ सकते किस लिए आप आए हैं वो सब समाचार तो अब बताइए पूरी बात कथा मैंने नहीं सुना ब्रह्मांड प्राणी पूरा विस्तार से पढ़ो वहां देखिए ठाकुर जी की राधारानी की दासी सेविका द्वारपालिका उसकी पावर देखिए सखी के नहीं द्वारपालिका की पावर देखिए जहां ब्रह्मा विष्णु भी अपने आप को बोने महसूस कर रहे हैं उनका मजाक कर रहे तुमको अपना घर नहीं पता बच्चे घर छोड़ के घर वापिस कैसे जाओगे इतना भी नहीं पता सोचिए जिनकी द्वार पालिकाएं ऐसी भी चित्र है इतनी शक्ति संपन्न है तो राधा रानी की जो है सखियां वो कैसी होंगी और उन सखियों की जो स्वामी किशोर जी वो कैसी होगी कौन कल्पना कर पाएगा सुप्रीम पावर है राधा रानी परमात्मा श्री कृष्ण भी जिनकी गुलामी करते हैं वो सखियों की स्वामिनी तो सखियों की पावर देखी क्या है? जासु अंश गुण गुणखानी कोटिन उमा रमा ब्रह्माणी राधा रानी के अंश से अरबों खरबों ब्रह्मांडों की ब्रह्माणियां पार्वतियां आपने तो पार्वती शब्द सुनोगा नहीं लेकिन पार्वतियां रमा नहीं बल्कि रमाएं सरस्वती नहीं बल्कि सरस्वतियां क्योंकि हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हर ब्रह्मांड में महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु अलग अलग शिव हैं, हर ब्रह्मांड में अलग अलग लक्ष्मी हैं अलग अलग पार्वती हैं एक ब्रह्मांड में अरबों खरबों और ब्रह्मांड है ये कौन जानती है इस बात को द्वार भी समझती है और सब इन को नहीं पता कि और भी हमारे जैसी लक्ष्मी हैं कौन इनकी महिमा का वर्णन करेगा इसलिए जो आप प्रेम रस की कथा सुन रहे उसको हल्के में नहीं लेना इससे आगे कुछ है ही नहीं कृष्णात परम कृष्णात्म महामना जाने कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं है सर्वोपरि शक्ति श्री कृष्ण और वो श्री कृष्ण जिन राधा रानी की दासता करते हैं वो राधा रानी क्या है सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए बंधन में है प्रेमियों ने जो बनाया बन गई प्रेम की विशेषता है जिन भक्तों के हृदय में प्रेम है उनकी गुलामी करते हैं स्वयं भगवान कहते भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो लोक लाज तज इन ही काज मैंने वै कुंठों विसरायो भगतन ने मोकू नाना भांत इन भक्तों ने भक्तों के मतलब प्रेम ने तो प्रेम भक्तों का भगवान को नचा दे और ये प्रेम जहां से आता है राधा रानी से और राधा रानी क्या करती होंगी यही है प्रेम राज सुन सखी प्रेम नगर की बात माया ब्रह्मते परे अष्टपुर ताते पर यह नगर सुहात सुन सखी प्रेम नगर की बात वही प्रेम नगर इस धरती पर प्रकट है जिसको ब्रज भूमि कहते हैं वही प्रेम नगर उससे अलग नहीं आज भी यहां पर उनकी प्रेम लीलाएं चल रही है बस प्रेम की आंखें हो निराकार आत्म सुख प्राप्त करने के लिए आत्म साक्षात्कार करने के लिए ज्ञान की दृष्टि चाहिए और राधा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रेम की दृष्टि चाहिए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो कोठी उपाय मैंने गोविंद लीनो मोन मीना कहते हो अंतिम पंक्ति पद की क्या है मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवे प्रेम के मोल ना रघुपति बिन अनुरागा बिना प्यार के हाथ आने वाले जी और प्रेम की देवी हमारी किशोरी जी जब तक ये कृपा ना कर दे या उनके प्रेम में रंगी सखियां जब तक कृपाणा कर दे या सखी भाव संपन साधक जब तक कृपा ना करे तब तक इस प्रेम को पर सके जने को कोई छू नहीं सकता इस प्रेम तत्व तो। आप लोग भाग्यशाली हैं सर्वोपरि कथा सुन रहे हैं इससे आगे कोई कथा नहीं है भागवत जी की जहां समाप्ति है भागवत प्रेम ग्रंथ है और प्रेम में गोपी प्रेम की ध्वजा सबसे ऊंचे ध्वजा होती है मंदिर से भी ऊंचे शिखर से भी ऊंचे तो गोपी प्रेम की ध्वजा है लेकिन गोपियों की जहां तक पहुंच है वही प्रेम की तीसरी नहीं है बल्कि वहां से रस की शुरुआत है इस रस की शुरुआत जहां पर भागवत की समाप्ति है भागवत में प्रेम ग्रंथ प्रेम की सर्वो परिस्थिति भागवत में दिखाई रास पंचाध्याय लेकिन वहां भी श्री कृष्ण का ऐश्वर्य स्वरूप काम कर रहा शुद्ध माधुर्य वहां भी नहीं क्योंकि वहां हर गोपी चात्या श्री कृष्ण मुझसे राज करें इसलिए श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्या फैला दिया उतने रूप बना लिए तो एक कृष्ण से बन गए अनेक कृष्ण क्योंकि हर गोपी चाहे मुझसे राज करें ये कोई नहीं चाहती राधा से राज करें और सर्वोपरि प्रेम की स्थिति क्या है राधा रानी से रास वह है सर्वोपरिस्थिति और गोपी कहते हैं मुझ से रास करें तो गोपियों के पास भाव है और राधा रानी महाभाव स्वरूपणी है तो भाव के साथ भाव जैसा रास होगा और महाभाव के साथ महाभाव जैसा तो गोपियां भी सखी भाव को स्पर्श नहीं कर सकती सखियों में महा भाव का उन्मेष होता है सखी महा भाव राधा रानी से एकत्व तो प्राप्त कर लेती हैं इसलिए किसी सखी में यह नहीं मन में आता कि मुझसे रास नहीं राधा रानी का रास रास वो तो अपनी स्वामी के ऊपर बलिहार जाती है लेकिन ब्रज में कोई गोपी ऐसी नहीं हो तो कृष्ण के ऊपर बलिहार जा रही है तो यहां श्री कृष्ण को माधुर्य से उतर के थोड़ा नीचे ऐश्वर्या में आना पड़ा उतने रूप बना लिए तो उनका हर रूप हर गोपी के साथ लेकिन स्वयं किसके साथ राधा रानी के साथ तो राधा कृष्ण का रास देखने की हिम्मत गोपियों की भी नहीं है इससे आगे सखी है तो महाराष्ट्र में ठाकुर जी अंतर्ध्यान के हो जाते हैं कहीं ना कहीं गोपियों में कोई कमी है अंतर्धान हो लेकिन सखियों के सामने वो अंतर्धान नहीं होते रास चलती है कालिंदी सखी है इसलिए श्री कृष्ण के परमधाम जाने के बाद सब रानियां रो रही हैं और कालिंदी मुस्कुरा रही है क्यों कारण बताया सखियों और रा रानियों के पूछने पर क्योंकि मुझको राधा रानी की दासता प्राप्त हो चुकी है सखी भाव मुझको प्राप्त हो चुका है इसलिए मुझसे श्री कृष्ण का कभी विरह नहीं होता है राधा तत्व सर्वोपरि तत्व तो जोरी सुख करनी मन हरनी पद धुलाए सुख जात न आज मैंने सोचा था कि सिद्धांत तो नहीं बताऊंगा कथे कथा सुनाऊंगा लेकिन क्या करूं सिद्धांत इसलिए कि जो आप लोग समझ है शुद्ध कथा तो एक साधारण कथा हो जाती है पता नहीं चलेगा आपको कितनी ऊंची कथा है इस ऊंची कथा को आप नीचे लेवल पे ले आएंगे ये तो जगा रही है हाथ मुंह धुलवा रही है रोटी खिला रही है कौन सी कथई कौन सी क्योंकि तो आप लोग ऐश्वर्य के दीवाने हैं माधुर्य के नहीं आप माधुर्य रस को संसार का रस मान बैठोगे इसलिए थोड़ा सा बीच बीच इसमें सिद्धांत सुना करके महिमा बतानी होती किसको इसको साधारण मत समझो जोरी सुख करनी मनहरणी पद दुलाए सुख जातना वरनी रंग देवी श्रृंगार संवारो क्योंकि प्रिय प्रीतम सोए है रस विलास किया तो श्रृंगार थोड़ा अस्त हो गया तो रंग देवी श्रृंगार संवार्यो और कछुक ले नया लेकर से सुमन सिंहासन फूलों के सिंहासन पर विराजमान किया फिर गंध चरे सुगंध इत्र आदि लगाया करी धूप मुदित मन फिर धूप आरती की फिर सब ऋतु फल मेवा रुच करी हर ऋतु का हर फल हर प्रकार के मेवे रुचिकारी भरी पकवान कनक मणि थाली कुछ पकवान सोने की मणि जड़ित थाली में राधा माधव के सामने परसा परस नेह युत दोन आगे आरोगन लागे अनुराग दोनों की आगे उत्थापन करा के उत्थापन भोग परसा फिर दोनों अनुराग से भर करके रोगने लगे ललिता बातन सुख उपजावे आप हंसे और सबन हंसा उस समय ललिता ऐसे ऐसे चुटकले छोड़ती है ऐसे ऐसी बातें करती है कि भी हंसती है और सबको हंसा देती है यह है। और तुम लोग क्या करते हो जब पति के सामने रोटी रखते हो तुम्हारी मां ने आज ऐसा कहा मुझको आज दुख दूध वाले का फोन आया उसको पैसा पहुंचाना है उसको रोटी भी नहीं खाने पोगे अच्छी बातें नहीं करोगे टेंशन लेने वाली बातें करोगे लेकिन सखिया जब परसती हैं तो ललता बातन सुख उपजावे आप हंसे और सब हंसावे फिर तुष्ट पुष्ट भाई जब रस रंजन रस का रंजन करने वाले जब तुष्ट पुष्ट हुए अर्थात जब भोग अरो लिया फिर युगल प्रिया जो करावत थी युगल प्रिया सखी ने कराया उसके बाद कुंद प्रिया सो ले बलबीरा कुंद प्रिया सखी दो पान सुंदर रच करके कुंद प्रिया सो ले बलबीरा ठाकुर जी ने बीड़ा लिया राधारानी ने भी कुंद सखी के हाथ से कुंद प्रिया के हाथ से बीड़ा लिया फिर बन बिहार दो चले अधीरा फिर अधीर हो करके बन बिहार के लिए फुलवारी के लिए चले हैं अधीर होके क्यों क्योंकि इतनी प्रशंसा कर दी फूलबारी की आज नई रचना है सुंदर सुंदर फूलों के महल बनाए हैं सुंदर सखियां हैं वो भी फूलों की रची हुई हैं फूलों की बनी हुई सखियां आज आपका स्वागत करेंगी फूलों की सैया है फूलों के सब श्रृंगार सजा रखा है फूलों के सिंहासन है वहां जो नहरें बहरे उसमें फूल ऊपर तैर रहे हैं यहाँ तक उसमें जो फारे हैं वो जल नहीं बल्कि फूल ही छोड़ रहे हैं फूलों के फारे हैं फूलों के पावड़े बीच हैं सब कुछ कुंज कुंजे सब मंडप सब फूलों के तो वो जो महिमा सुनने की ऐसी रचना कि आज से पहले कभी ऐसी रचना मनोरथा सखी ने की आज हम भी पहली बार सुन रही है तो वो जो प्रशंसा सुन चुके हैं लेटे लेटे उसका स्मरण करके अधीर हो गए बस जल्दी चलो बस फुलवारी में फिर चली प्रिया देखन फुलवाई दे तरस परस रस ले तरस पर। परस रस ले परस पर नागर ना नागर जोरी सुहाई नागरी नागर जोड़ सुहाई चली प्रिया देखन फुलवाई चली प्रिया देखन देवाई देख देख रचना फुलवाई देख रचना चकित मुदित मन करत बड़ा चकित मुदित मन करत बंग संग नी, सोहत सोहतनी की संग सह सबन युगल हित सजाई सझ युगल हित युगलित सजाई चली प्रिया देखन फूलवाई चली प्रिया फूलवाई ना चमर मोरल छा चमर मोर चल जा सुंदर दरपन रतन जड़ा सुंदर दरपन रतन जड़ाई पीख दान सुगंधिदानी पवा सुगंधि कोंड प्रिया कर छतर धराई कुंद प्रिया कर छतर धराई चली प्रिया देख खन फुलवाई जली कन तरस परस रस ले परस परस परस रस लेत परस पर नागरी नागर चोरी सुहाई सुहाई चली प्रिया देखन चली प्रिया देवाई राधा रानी अपने प्रीतम के साथ में फुलवारी देखने के लिए चलती है डरस परस रस लेत परस्पर जो मोहन महल से निकलकर संध्याकुंज वाले मुख्य मार्ग पर चलते हैं तो रास्ते में फुलवाई आती है इस समय दर्शन कर रहे हैं एक दूसरे के प्रिय प्रीतम स्पर्श भी कर रहे हैं मतलब गलबैया दिए हैं रस लेत परस्पर प्रेम रस का रसा स्वादन करते कराते आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों नागर ना नागर जोड़ी सुहा यह जोड़ी ऐसी है एक क्षण भी रस विलास के बिना नहीं रह सकती क्योंकि रस धाम है जैसे दुश्मन एक क्षण भी दुश्मनी का मौका नहीं चूकता निंदक एक क्षण भी इसको मौका मिल जाए निंदा का चूकेगा नहीं चोर मौका मिल जाए चोरी से चूकेगा नहीं भूखा मौका मिल जाए खाने से चूकेगा नहीं प्यासा पानी मिल जाए तो पीने से चुकेगा नहीं ऐसी भला आदमी भलाई का मौका मिल जाए तो भले से चुकेगा नहीं और ये तो है कौन प्रेमी है प्रियतम है रसीले हैं इसलिए एक क्षण भी रस से अलग नहीं होते जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती ऐसे ये रस विलास के बिना नहीं रह सकते ऐसी जोड़ी दर्श परस्पर दर्श परस रस लेत परस्पर क्योंकि नागर नागरी जोरी स्वी ऐसे सुंदर नायक नायिका है ऐसे प्रिया प्रीतम है रस शिरोमणी श्री कृष्ण पर, रस स्वरूप श्री कृष्ण पर महाभाव रूपा राधा देखो भूख और भोजन भूखा और भोजन एक जगह हो टिक सकते हैं बोलो ब्राह्मण और खीर एक जगह रह सकती है ये तो ब्राह्मण ही रह गया फिर खीर ही रहेगी खा जाएगा ना कि छोड़ेगा खीर भूखा व्यक्ति के सामने थाली भोजन की रहेगा भोजन प्यासे के सामने पानी टिक पाएगा है ना प्यासा पानी का स्वाद लिए भी नहीं रहता था भूखा भोजन का स्वाद भी लेना ये रस रसीले मेरे ठाकुर जी हैं एक क्षण भी रस विलास से भी लग नहीं पल बिचरे न स्वाद। ये इनके क्योंकि नागर हैं, नागरी हैं, ये ऐसी विचित्र जोड़ी और देख ही देखी रचना फुलवाई देखो प्रिया प्रीतम का मन ठाकुर जी का मन दो ही लोग सकते हैं या राधाने या फिर वृंदावन वृंदावन के दृश्य इनके मन में लोभ पैदा करते हैं यह राधा रानी का रूप हा भावटाक्ष प्रियतम के मन में प्रेम का लोभ पैदा करते हैं वृंदावन प्रेम वृंदावन भूख लगा जैसे चूर्ण और भोजन चूर्ण और भोजन चूर्ण क्या करेगा भूख लगाएगा और भूख क्या करेगी भोजन का स्वाद देगी तो वृंदावन तो चूर्ण है मन प्रेम का उद्दीपन करने वाला है प्रेम का संचार रोम रोम में करने वाले वृंदावन का सुंदर दृश्य है तो देख देखी रचना फुलवाई चकित मुदित मन कर तड़ाई प्रिया प्रीतम दोनों ही प्रशंसा करे वहा क्या बात आज किस सखी ने सजाया है किस सखी ने आज ये वृंदावन सजाया है आज से पहले ऐसी रचना हमने कभी नहीं देखी देख देखी रचना फुलवाई चकित मुदित मन करत बड़े हैरान हो करके मुदित मन प्रसन्न हो करके राधा रानी ठाकुर जी प्रशंसा करें वृंदावन की आज जिधर भी दृष्टि जाए चारों तरफ फूलों की अनेक कला कलाकृतियां देख देख करके दोनों प्रसन्न हो रहे हैं हैरान हो रहे हैं वो सखी बताओ कहां आज सखी की आज ये मनोरथ सामने है वो सखी बताओ मनोरथ सखी का है उसको इनाम देंगे देवी सखी कहते किशोर जी से स्वामी जो ये जो फूलों की सखियां आपको जगह जगह दिखाई दे रही में वो फूल सखी भी आप पहचानो सारी सखिया फूलों से बनी और जो फूल सखी स्वय है उसने भी अपने ऊपर पूरे फूल सजा रखे हैं वस्त्र फूलों के श्रृंगार फूलों के सब सजा सब को ढकी है फूलों की जैसे और सखिया तो रंगदेवी सखी ने कहा आप सब देखो अगर आप इनाम देना चाहते हैं फूल सखी को देखो फिर ये जहां तहां जो फूलों की सखियां बनी है इनी में वो भी खड़ी है आप पहचानो अब एक नया खेल प्रारंभ हो गया अब सखी श्री जी ने ढूंढा देखा कहीं नजर आ जाए सब एक जैसी लग रही हैं अच्छा छू के देखती हूं जो ही असली सखी के पास पहुंची जो फूल सखी थी क्योंकि और तो फूलों की बनी थी ये सचमुच में आपकी में कल जीवित थी और फूलों से ढका हुआ था जो ही राधा रानी पहले श्याम सुंदर सामने से गुजरे उसके पर कोई असर नहीं हुआ जो ही उनकी स्वामी किशोर जी राधा रानी को तो इतना प्यार करती है तो सखी रहने सखी मन का को आलिंगन करो राधा रानी को लेकिन कंट्रोल नहीं पहचानी जाऊंगी वो अपने प्रेम पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है सामने जो ही राधा रानी निकली आई तो प्रेम के आवेश में सिर कांपने लगा और जो ये कांपने लगा जो फूल थे वो सब झड़ गए निकला ये अंदर सखी तो पहचान लिया तो ऐसी विचित्र जाए फिर सखी को इनाम दिया सखी आह तुमने गजब कर दिए इतना गजब का वृंदावन देखिए वृंदावन हर रोज ऐसा नए नए रूपों में सखियां इनको सजाती है वृंदावन की सजा करती है लेकिन यह वहां का रूल है कि पहले की छटा को आज की छटा फीकी कर देती है अब लगता है कि आज वृंदावन की क्या चित्र शोभा है, लेकिन कल जब वृंदावन को देखेंगे तो आज वाली भी फीकी हो जाएगी देख देखी रचना फुलवाई चकित मुदित मन कर तब बढ़ाई संग सहेली सोह तीनी सुंदर सखियां साथ में सो हो रही है सबन युगल हित सोज सजाई कोई भी सखी ऐसी नहीं जिसके हाथ में प्रिया प्रीतम के लिए कोई सेवा सामग्री ना हो क्या क्या हाथों में है तो बिजना बिजना का मतलब हाथ का पंखा वहां हाथ के पंखे कैसे पत्तों से बनाए गए वृंदावन के दिव्य पत्तों से फूलों से पंखे बनाए गए बिंदी भी फूलों की है उससे हवा कर रही है बिजना चमर चमरों जिसमें बाल होते हैं चमर ढोलाते हैं सफेद रंग के और चमर मोरछल मोरछल मोर पंखी का बना होता में सोने की झारी उस, उसके भीतर सुगंधित जल सुंदर दर्पण रतन जड़ाई रतन से जटित सुंदर दर्पण किसी सखी के हाथ में पीकदानी किसी के हाथ में पीकदानी है राधा जब पान खाती है तो उसमें पीक छोड़ती है उस पीक को सब सखियां ग्रहण करती हैं। पीक पीक दानी पन किसी पान। में अनेक प्रकार के पान। पीक दानी पन पन डबा डबा किसी किसी के के के हाथ हाथ में में पान, पान, अनेक अनेक प्रकार प्रकार के इत्रों की शिशिया हैं, और कुंद प्रिया कर छत्र धराई और कुंद प्रिया सखी के हाथ में छत्र है वो राधराने के ऊपर छत्र के साथ साथ में चल रही है फूलन की बाकी झाकी में फूलन को सिंगार धरा के फूलन की बाकी झाँकी में फूलन को सिंगार धरा के फूलन के आसन बैठाए फूले फूले लागे बाकी फूलन के आसन बे फूले लागे फूलन जी सबसे चारी फूलन सोचा जी सबसे चारी फूली फूल लता सोझ के लख लखी कुंद प्रिया आती फूली फूली फूल से खी गुण प्रिया के फूली फूली फूल सखी गुण गाके फूली फूल सखी गुण गाके फूली फूल सखी गुण गाके फूलन की बाकी झाँकी फूल बगिया में सुंदर बिहार किया उसमें बीच में शोर भी है उसके घाट भी फूलों के हैं उसमें फूलों की नौका है उसमें जो बतक हंस आदि तैर रहे वो भी फूलों की हैं, यहां तक उसमें जो मछलियां वो भी फूलों की तैर रही है फूल की फिर सुंदर बंगला फूलों का महल फूलों का सजाया हुआ है उसमें सब कमर दीवारे फूलों की छत फूलों की आगे लटकने लटकिया फूलों की खिड़कियां फूलों की इत्र के फुरे कहीं गुलाब के फुआरे कहीं प्राग कड़ों के फुरे कहीं कमल पंखुड़ियों के फुआरे कहीं, कहीं गुलाब जल के फुआरे इतना सुंदर कई किलोमीटर में वो रचना है वृंदावन के सुंदर देख देख के प्रिया प्रीतम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं विशेष मोद को प्राप्त हो रहे हैं फिर अंत में जब वृंदावन की शोभा निहारते निहारते अंत में जब थक थक जाते हैं तो फिर फूल बंगले में ले जाते हैं फूलों के सिंहासन पर और वहां पर सखियां जितनी भी सखियां तो उस महल के अंदर सब सबके सब फूलों के वस्त्र फूलों के कुंडल फूलों के मुकुट फूलों के गजरे फूलों के कंगन फूलों की अंगूठिया फूलों की पायल फूलों की कोनी फूलों के हार फूलों की बिछवा फूलों के पावड़े बिछे फूलों का सिंहासन फूलों की सेच फूलों के करटन पर्दे भी फूलों के बने हैं फूल ही फूल फूलन की बाकी झांकी में फूलन को सिंगार धरा पहले सिंहासन पर बैठा करके प्रिया प्रीतम को भी फूलों का श्रृंगार किया वस्त्र भी फूलों के ही है फूलन की बाकी झांकी में फूलन को श्रृंगार धरा फूलन की बाकी जाकी में फूलन को सिंगार जागे फूलन के आसन बैठाए फूले फूले लागे बाके फूलन के आसन बैठाए ओ नहीं फूलों से सजे सो सज सज सबसे सबसे अरे फूली फूल लता सो छाके लख लख कुंद प्रिया आती फूली फूली फूल सखी गुन ग फूली फूली सखी यहाँ भी रस विलास सखिया झरोखों से झांक रही हैं फूलन सो सजी सब सहचारी फूली फूल लता सों जाके फूली का मतलब प्रसन्न होना फूल होता है फूली है प्रसन्नता से और फूल लताओं से हटाके प्रिय प्रीतम की सुंदर रस विलास की झांकी कर रही है और लखी लखी कुंद प्रिया अति फूली सखी कुंद प्रिया विशेष प्रसन्नता को प्राप्त हुई है और फूली फूल सखी गुण गा के फूल सखी प्रिया प्रीतम के गुण गा के फूली है और और सखियां फूल सखी के गुण गा के फूलियां फूली के मतलब प्रसन्न हो रही है इसके बाद फिर प्रिया प्रीतम का बिहार लाल बन करत बिहार करत बिहार कौतुकोल किए कोतक के नौन किए बहु घड़ी बी गरी पल सम गरीबी नई पल समाचार प्रिया लाल बन करत बहार प्रिया लाल बन करत बहार बन बिहार भांति तो परम सुख परिहार भाती परम सुख विलसन तो तो पिए प्यारी सुख सा विलसन तो पिए प्यारी सुख सा कुंद प्रिया सन ध्या कुंज दो कुंद प्रिया कुंज दो चल पर गल गुजरा चल पर गलगुजरा प्रिया लाल दो करत प्रकार सखियां प्रिया को फिर फूलों का श्रृंगार करती है फिर सुंदर श्रोर प्रकट हो जाता है फूलों के घाट से उतर करके फूलों की नौका में राधा माधवी राजमान उसमें भी नौका में फूलों का सिंहासन फूलों का छत्र और एक नहीं कई नौकाएं है कुल सखी राधा माधव के साथ नौका में बैठ जाते हैं कुल सखी अन्य अन्य नौका में फिर जल प्यार होता है ठाकुर जी राधा रानी पर जल के बोछार कर देते हैं राधा रानी के केसों में पानी जब बूंदे लटों से टपकती हैं तो हंसों को भ्रम हो जाता कि मोती टपकर क्योंकि हंस मोती खाते हैं जल की बूंदे राजधानी के कैशों से टप रख टपक रही हैं इस बात को भूल जाते हैं वो बूंदे टपकती ऐसी लगती हैं जैसे मोती झड़ रहे हैं कैशों से तो हंस आगे आ जाते हैं मोती चुगने के लिए फिर सखी मोर चल से ऐसे इशारा कर तट पीछे ये मोती नहीं ये जल है श्री जी हंसती है ठाकुर जी हंसते हैं कभी ठाकुर जी रेस लगाते हैं दौड़ देखते हैं किसकी नौका उस तट पे पहुंचेगी ऐसे अनेक प्रकार के जल बिहार कभी जल में ही उतर आते हैं नाभी तक जल है इसी में कि करने लग जाते हैं खेल करने लग जाते हैं क्योंकि मैं बता चुका हूं भगवान के निकुंज धाम में कोई काम तो है नहीं वहां जो करना है रोटी बनानी है कपड़े धोने हैं बर्तन मालने हैं नौकरी जाना है दुकान पे जाना है बच्चे स्कूल भेजने बच्चे आएंगे रोटी खिलानी स्टेशन भेजना है बच्चों को पढ़ा ये सब काम तो वहां है नहीं एक ही काम वहां क्या रस विलास प्रेम आनंद प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही जब भगवान दुनिया में अवतार लेते हैं ना यहां तो प्रेम की सिवा और भी बहुत काम करनी होता है धर्म की स्थापना करनी होती है दुष्टों को मारना होता है दुनिया को शिक्षा देनी होती है नजरे क्या क्या भार भगवान के ऊपर होते हैं लेकिन जब अपने नित्य धाम में होते हैं वहां तो ना कोई कविश है ना दुर्योधन ना वहां महाभारती दोन है ना वहां कोई धर्म की स्थापना करनी वहां धर्म कर्म दोनों का ही प्रवेश नहीं हो धर्म तो से भी उस पार है दिव्य लोग वहां धर्म की स्थापना भी नहीं करनी क्योंकि वहां कोई पाप है हाँ ही नहीं वहां काम नहीं क्रोध नहीं लोभ नहीं ईर्षा नहीं द्वेष नहीं चोरी नहीं निंदा नहीं चुगली नहीं, नहीं पुण्य नहीं पाप नहीं है वहां तो कुछ है हाँ ही नहीं वहां तो काल तक भी नहीं है टाइम जिसको बोलते हैं समय भी नहीं वहां समय तो ठाकुर जी की इच्छा से चलता है जब चाहे सुबह हो जाए जब चाहे दोपहर जब चाहे दोपहर के बाद संध्या नौकर सुबह हो जाए वहां तो यह भी काम नहीं कि यहां से वहां जाना है जैसे यहां से हम दान घाटी जाए तो कितने मिनट लगेंगे बोलो जा जा, दस मिनट दस मिनट में पहुंच जाएंगे लेकिन निकुंज में अगर यहां से दान घाटी तक जाना हो तो जरूरी नहीं कि दस मिनट बीच में समय खराब करें अभी वहां कोई काम करना कोई लीला करनी खेल इस समय करना है लेकिन इसी समय कैसे करें क्योंकि करना दानघाटी पे और इसी समय करना और यहां से दानघाटी घाटी जय आधा किलोमीटर है तो दस मिनट लग जाएंगे जाने, जाने में तो दस मिनट के बाद वो खेल होगा लेकिन अभी करना है और दानघाटी पे करना है और हम ऐसे में राधा कृष्ण परिवार आश्रम में तो अभी कैसे होगा दस मिनट तो वेट करना पड़ेगा जाना पड़ेगा लेकिन निकुंज में ऐसा नहीं अगर अभी इच्छा है निकुंज में कि दान घाटी लीला अभी करनी तो फिर ने आश्रम से बाहर निकलते दान घाटी सामने आ जाएगी मने ये बीच की दूरी खत्म कदम रखते ही सामने दान घाटी प्रकट हो जाएगी जिस भी निकुंज में प्रिया प्रीतम जाना चाहे अगर उनका मन है कि अभी लीला शुरू हो तो निकुंज यहीं पर प्रकट हो जाएगा वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है अगर उनको रास्ते का आनंद लेना है कि दो चार किलोमीटर चलना है खेल करने हैं तो निकुंज पास भी होगा तो दूर हो जाएगा दो चार किलोमीटर दूर प्रकट हो जाएगा क्योंकि प्रिया अभी बिहार करना चाह रहे हैं ऐसा वहां का खेल है निकुंज छोटा है फिर हम क्या सोचेंगे कि तो छोटा है सखी है ज्यादा चलो बाहर खेल करते हैं लेकिन वहां ऐसा नहीं निकुंज छोटा है सखियां ज्यादा हो गई तो निकुंज अपने आप ही विस्तार हो जाएगा बढ़ जाएगा हाइट कम अगर ज्यादा चाहिए गेंद का खेल खेलना है और निकुंज के अंदर खेलना है और निकुंज छोटा गेंद का खेल खेलने के तो बहुत एरिया चाहिए तो तुरंत निकुंज बढ़ जाएगा ऊपर गेंद उछलेगी तो हाइट इतनी ऊंची हो जाएगी सौ फुट दो फुट तक कितना भी उछाले गेंद टच ना करें और नीचे फर्श मणियों का खत्म हो जाएगा घास का मैदान प्रकट हो जाएगा मतलब गेंद का खेल खेलने के जरूरी नहीं कि एक निकुंज छोड़ के मैदान में जाएंगी सखियां वहीं पर प्रकट हो जाता है हां अगर वो चलने का बिहार का आनंद लेना चाहें तो फिर वहीं जाना पड़ेगा वो भी चलना भी उनके लिए ये नहीं कि पहुंचने के लिए चलना है बल्कि रास्ते में भी रस विलास अनेक प्रकार का खेल रस रंजन मनोरंजन करते सखियां जाती पता भी नहीं चलता कब कंदुक क्षेत्र में पहुंच गई है इस प्रकार का वहां का ये खेल है प्रियालाल बन करत बिहार कौतुक केली किलोल किए बहु बहुत प्रकार के खेल किए फुलवारी में और घड़ी बीत गई पल समचार चार घड़ी बीत गई ढाई घड़ी का एक घंटा चार घड़ी बीत गई और उनको लगा जैसे पल की झपकी है ने सुख के दिन पता नहीं चलता कब समय बीत जाए और दुख पल पल भारी हो जाता है यहां तो वो आनंद एक पल जैसा समय उनको लगा उस आनंद में घड़ी बीत गई पल समय चार चार घड़ी पल के समान बीत गई और वन विहार बहु बहुत ही परम सुख बहुत प्रकार से परम सुख है ये वन विहार लेकिन बिल्सन पिया प्यारी सुख सा प्रिया प्रीतम का परस्पर रस विलास ये तो सुख परम सुख नहीं बल्कि सुखों का भी सार है कुंज प्रिया संध्या कुंज दौ चले परस्पर कल गुजनार जब संध्या समा हो गया अब फुलवारी से निकलकर संध्या कुंज की तरफ जा रहे हैं हमने जो डेढ़ घंटे की सीढ़ी बनाई वृंदावनी कुंज के ऊपर और तो सिर्फ आप लोगों के चिंतन के लिए हर कला का सा टच देते गए नहीं तो एक कुंजी के ऊपर भी सीढ़ी बनाएं तो लाखों घंटी की बन जाए तब भी पूरी सुंदरता वहां जो कलाकृतियां नहीं दिखा पाएंगे अब हमने रास्ते दिखाए आसपास के थोड़ा कोशिश की दिखाने की कैसे वहां के फूल बगे सब हैं लेकिन हमारी कोशिश कंप्यूटर जितना हमारा साथ देगा उतनी तो कर पाएंगे नेट ने जितना साथ दिया ये हमारे दो बच्चे जो समय है ये अपना दीपक जी हैं और सूरज जी है इन दोनों ने हमारा पूरा साथ दिया जो जो हम बताते ऐसी कुंज है ऐसे चुराए हैं ऐसी कलाकृति है ऐसे वहाँ के मैं पिलर ऐसा उसका ऐसा डिजाइन है ये गुंबज ऐसा है ये बरामदा ऐसा फर्श ऐसा जो जो मैं इनको बताता गया बढ़िया चिंतन इनका हुआ है जो जो मैं इनको बताता गया छह महीने लग गए ये डेढ़ घंटे की सीढ़ी बनाने में निकुंज की वृंदावन की छह महीने लग गए रात के दो दो तीन तीन तक बज जाते थे सब सो जाते मुसी में लगे रहते तब ये सीढ़ी तैयार हुई है आप लोगों के बहुत मेहनत करनी पर इन बच्चों ने भी दोनों ने बहुत मेहनत की है लेकिन फिर भी जितना हृदय में आया उतना बता नहीं सका जितना इन बच्चों को बताया उतना ये समझ नहीं सके और जितना ये समझे उतना कर नहीं सके और जितना कर सकते थे है ना वो उन्होंने किया उतना आप देख नहीं सके और जितना आप लोगों ने देखा उतना समझ नहीं सके <laughs> समझ गया ना मतलब तो हमारे हृदय की बात आपके हृदय में कितनी कम कम होती होती कितनी कम पहुंची होगी लेकिन उस कम में भी इतना आनंद है अमृत के बारे में कहा चाहे कटोरी भर के पी लो चाहे एक बूंद आ जाए दोनों ही अमर कर देती है so, सौ प्रतिशत नंबर वाला तो पास होता ही है तैतीस प्रतिशत नंबर वाला भी पास हो जाता है तो भले ही आपके मार्क्स कम है लेकिन फिर भी पास तो ही है क्योंकि राधराधे ने आपको जब पास बुलाया है तो इसका मतलब पास है <laughs> और ये निकुंज की सीढ़ी आप लोगों ने देखी बहुत लोग मानते हैं कि निकुंज की सीढ़ी हमको दो लेकिन अभी तक नहीं दे रहे क्यों क्योंकि अभी बहुत कुछ इसमें डालना है वो तो 22 तारीख को इसको रिलीज करना था आप लोगों के लिए इसलिए जल्दी जल्दी हमने किया बाकी इसमें बहुत कुछ डालना है अभी तो हमने आठ कुंज ही इसमें दिखाई और नौमी निवृत्त कुंज मोहन महल रंग महल बीच में और चारों तक तो अष्टारी महल अभी तो थोड़ा सा भाग दिखाया है आज द्वारी महल के बाहर जो है चार उनकी सज्जा देखकर क्या पहले एक शोर में चार कुंजे सोलह कुंजे हैं वहां पर चार सोर उनकी सज्जा देखो क्या वहां का बच्चे तो उसके बाद रंग देवी आठ गांव बसे हैं निकुंज के नवृंदा में हर सखी की अपनी अलग अलग सखियां हर सखी के पास चार चार कुंजे हैं एक सखी के पास बहात् सखिया और उन बहातर सखियों के पास एक के पास चार चार कुंज फिर वो रंग बाग बगीचे फिर वहां रहसी निकुंजे उसके बाद फिर सरोवर हरदनिया, फिर यमुना जी के घाट फिर वो सीढ़िया फिर जमुना का बिहार फिर यमुना जी क्या क्या दिखाए सीढ़ी में मैं कहता हूं कई साल लग जाएंगे लेकिन फिर भी जितना इस देश से समर्थ है ये कितना भी काम आ जाए समाज के भक्तों के ये मेरे प्रभु की सेवा है चलो आगे आनंद लेते हैं इस प्रकार सखियां प्रिया प्रीतम को विहार कराती हुई रस का उद्दीपन कराती हुई आनंद का वर्धन करती हुई रस विलास कराती विलसन कराती अंत में पहुंच जाती हैं संध्या कुंज सूर्यास्ताचल को जा चुका है ये समय ही समय चार बजे से लेकर के दिन छिपने तक की बीच में लीला जो आप लोगों को सुनाई बन विहार लीला इसको बोलते हैं उसके बाद संध्या कुंज में पहुंचते हैं सखियां सबसे पहले अब संध्या कुंज कैसी है? आप लोगों ने सीढ़ी में देख ली है उस विशाल संध्या कुंज में चावतर बरामदा बीच में विशाल निकुंज है निकुंज का मतलब कमरा घर कुछ भी कर लिखी भाषा में बीच में सुंदर निकुंज निकुंज में एक तरफ और छोटी निकुंज है एक तरफ मंच बना हुआ है जैसे रामलीला रासलीला का मंच होता है उसमें नृत्य करती है एक तरफ मणि मंडल गोल चबूतरा बना उसमें प्रिय प्रीतम रास करते हैं एक तरफ छोटा सा कमरा बना जिसमें रस विलास और एक तरफ इधर सिंहासन रखा है जिस जिसपे राधा माधव बैठते हैं और सखिया नृत्य करके प्रभु का रस रंजन मनोरंजन करती है पूरा सुख विलास की सामग्री भीतर उस निकुंज में जाती है सबसे पहले सिंहासन पर प्रिया प्रति को बैठा करके उनकी आरती करती है संध्या आरती, संध्या आरती कर सुख पाऊं संध्या आरती कर सुख पाऊं युगल हसिख मन मोद बढ़ाऊं युगल सिख मन मोद बढ़ाऊं सुंदर सजे युग दल के बारे नागरी नागर ना ना लखी लखय पज रा दुख पाओ कणक मरी सिल शाम प्यारी नीलमरी घन श्या भल जाओ कर सुख संध्या सुखार कर दुख पाओ नीरे अति गजरा रे जा दो भाग्य मनाओ मेरा कयोग चढ़ी भाग्य कर सुख पाओ संध्या सुख पाओ की संध्या संध्या आरती मेरा संध्या संजा बेरा संजारे रसेरा प्रिया कर प्रिया कर ले कर आरती आरती कर कर कर सुख सुख सुख युगल रसिक संध्या संध्या इस प्रकार सखियां प्रिया कीर्तन की आरती उतारती हैं बलिहार जाती हैं, जय जयकार करती है इस बांकी झांकी को नेत्रों के रास्ते अपने हृदय में उतारती है दर्शन कर, कर, कर के अपने प्राणों का पोषण करती है सखियों के जीवन के लिए रूप माधुरी राधा माधव की संजीवनी बूटी के समान है जीने के लिए जैसे हमारे लिए भोजन जरूरी है ऐसे सखियों को जीवन धारण करने के लिए प्रिया प्रीतम का ये बांकी झांकी इनका रस विलास इनकी रसमयी सेवा ये सखियों का आहार है इनके बिना सखियां प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव के बिना जीवन धारण नहीं कर पाएंगी दोनों के प्रेम के इतनी भूख सखियों को है इतना रस मिलता है सखियों को राध रानी की सेवा के द्वारा उनकी रसमय सेवा में इतनी रसानुभूति सखिया करती हैं लेकिन ये रस ऐसा है ये प्रेम तत्व एक ऐसा तत्व है जैसे भोजन करें भोजन करने के बाद भोजन की इच्छा खत्म पानी पिए पी, पानी पीने के बाद भोजन की इच्छा खत्म लेकिन ये प्रेम तत्व ऐसा है जितना प्रेम करेंगे उतनी प्रेम करने की इच्छा बलवती होती चली जाती है तो प्रेम में जितना प्रेम करेंगे उतनी प्रेम करने की भूख भोजन करने के बाद भोजन की भूख समाप्त पानी पीने के बाद पार पानी की प्यास समाप्त लेकिन प्रेम करने के बाद प्रेम की इच्छा समाप्त नहीं बल्कि बलवती होती है वासना नहीं वासना तो समाप्त हो जाती है लेकिन प्रेम प्रतीक्षण वर्धमान इसलिए सखिया इतना प्रेम प्राप्त करती अपनी स्वामी किशोरी नागली सीराधराने का उसके बाद भी प्रार्थना करते कि ये प्रेम और हमको प्राप्त हो और प्रेम क्या है वह दोनों पर्स पर रस विलास करें दोनों प्रेम कीड़ाएं करें की लोल करें खेल करें कभी झूला लीला कभी जल विहार कभी खग मृग आदि के साथ खेल कर रहे कभी वृक्षों के साथ कभी मोरों के साथ नृत्य कर रहे बस ऐसे ही दोनों की लोल करते रहे बस यही हमारी इच्छा यही हमारा प्रेम है बस ये हमारा प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहे और इसी प्रकार आप दोनों के प्रेम का रासा स्वादन हम करते रहें इसी प्रेम का नाम है पराभक्ति मा भक्ति तो सखिया मांगती है चल तुम लोग गाओ थोड़ा गलत हक गया श्री राधानी चरण कमल की सेवा शक्ति प्रदान करो प्यारी करुणा मई करुणा कर परा भक्ति रस दान करो हे मेरी किशोरी हे मेरी लालली मेरी स्वामी मेरे हृदय मेरे प्राणों की संजीवनी बूटी स्वरूपा आप इसी प्रकार कृपा बरसा रहे हो आप हमको परा भक्ति का दान करो जबकि पराभक्ति उनको प्राप्त है लेकिन ये प्रेम एक ऐसा तत्व जितना मर्जी में जाए और बढ़े और मिले इसलिए सखिया पराभक्ति रस के लिए कहती हमको दान करो कहा श्रीरा धान्य चरण कमल की सेवा शक्ति प्रदान करो हरी करुणा भरी करुणा करा भक्ति दान करो श्रीराधान्य चरण कमल की सेवा शक्ति प्रदान करो हरी करुणा भरी करुणा कर करा भक्ति तिरस दान करो पंडे सर हे दीनेश्वरी दया करोर सोभागीसांगी हे चंद्रांगी हे कनकांगी दया करोभा दिपा करो हे पदमाक्षी हे मीनाक्षी हे पंजनाक्षी दया करो गज गि अभि राम दया करो लड़ी लड़ी रंग रंग सर सर दिपा करो चल चबे दया करोली करो श्याम सहेली रस गि गेली गुण पहेली दया करो सकल दुलारी दया करो हर करोरी कृपा करो किशोरी चतुरा गोरी श्यामा गोरी दया करो बिहारी करोारी कृपा करो जन सुख दुख कारण भव बिहारी दया करो मोहन सूरत सोहनी सोहन हरिम जोहनी दया करो हरि विरह कुंज वासनी मिल हासली रस दिलानी दया करो चिदा सदा हर्षनी दया करो हरि हरि करनी जन सुखदानी जन कल्याणी जन जनवरदानी जन जन जन दया करो सब सुखी करोर तीरे रूप प्रेमा करनी सेवा दया करो कृपा करो चतुर नागरी कृपा नागरी प्रेम गागरी दया करो मन सुखली नाकेली कृपा करो सुंदर श्याा चय पूरण का मा दया करो रोपा रूपा रूपा रसगन भोपा दया करो सोच सोचक है ऐसे प्रेम प्रीतम के कंधे पर है एक हाथ में नील कमल है बस सखियों को की तरफ मुस्कुरा के देख लिया बस नेत्रों से प्यार उड़ेल दिया सखियों के हृदय में हल्की सी राज रानी मुस्कुराई कि इतना मैं अपनी सखियों से प्यार करती हूँ लेकिन प्रेम एक ऐसा तत्व है राज रानी प्रेम की देवी हैं ये ठाकुर जी को भी प्यार बांटती है अपना सखियों को भी बांटती है और उस राजानी से प्यार लेकर ठाकुर जी अपने भक्तों को सुख बांटते भक्तों को प्यार बांटते हैं तो इस प्रकार सखियों की तरह मुस्कुराते देखकर सखियों के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई लगी नृत्य गान करने मंच पे चढ़ गई सीढ़ियां चार चढ़ के मंच पे आ गई मंच पे पहले से कुछ सखियों ने तैयारी कर रखी थी राज की तैयारी हां जी मिल रास रचावे ्रमदागन मिलरा सुरक्षा युगलिया में द्रुत गति पावे भव निज निज गुण प्रकट करावे लीन सेयो मोहिनी अरु मोहन करि अनुकरण रिचावे दो जन भाव भाव बहु भाति दिखावे अप हसे अरु युगल हसावे कशी रो मन हो प्रिया रसी राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय जय जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्णा प्रमदागन अर्थात सखियान मिली रास रचावे मिल करके सब सखियां रास रचा रही हैं नृत्य गान सो युगुलझावे नित्य गान करके अनेक प्रकार से लीला रस रच करके अनेक प्रकार से हाव भाव कटाक्षों के द्वारा अपने प्रिय प्रीतम श्री राधा माधव को रिझा रही हैं मुदित सरस बाजंत्र बजाने प्रसन्न चित्त होकर के अनेक प्रकार के साज बाज यंत्र बजा रही है होड़ा होड़ी द्रुत गति पावे होड़ा होड़ी का मतलब मुकाबला स्पीड से नित कर रही है, द्रुत गति से नित कर रही है, होड़ा होड़ी द्रुत गति पावे पिया प्यारी रस लीला गावे गायन क्या कर रही है पिया प्यारी राधा कृष्ण की रस लीलाओं का गान कर रही है। सब निज निज गुण प्रकट दिखाए जिन सखियों में जो जो रिझाना देख, देख, तो हो जो पहले से बढ़िया नृत्य जानता हो अगर उसको कोई अपने नृत्य से रिझाना चाहे नृत्य कार को अपने नृत्य से रिझाना चाहे वो तभी रिझेगा जब हम उसे अधिक आर्ट दिखाएंगे तो अगर उसके समानों का यही क्या बात है तो मैं भी कर लेता उससे कम आर्ट दिखाओगे तो ही पसंद नहीं करेगा उससे भी अधिक आर्ट कोई दिखाए तो उसको लगा क्या बात है तो प्रिया प्रीतम को तो सखियां तबेरी जाएंगे ना जब प्रिया प्रीतम से अधिक उनमें आर्ट होगा ठाकुर जी कितने कला बता रहे हैं सोलह है। और तो राधा रानी दो आगे कर लो 18 भी कह कल्पना नहीं मैं एक कल्पना से कह रहा हूं राज रानी अठारह तो सखिया 20 कला उठा रहे हैं <laughs> भाई अधिक कला होंगी अधिक आर्ट होगा तभी तो उनको रिझा पाएंगी तभी तो उनको वो कहेंगे वाह क्या बात है कब कहेंगे वाह क्या बात है कब कहेंगे जब उनसे भी अच्छा करके दिखाएंगे अगर दुनिया में उनसे अच्छा कर दिखाएं तो ईर्षा होती है मेरे से आगे क्यों ये तो दुनिया की बात है यहां तो अपने से अधिक देकर के ईर्षा होती है लेकिन प्रेम राज्य में अपने से अधिक देकर खुश होते हैं बाप कमाता है एक लाख रुपए महीना अगर बेटा दो लाख कमाने लग जाए तो बाप को ईर्षा होगी खुशी होगी बाप के पास कम आर्ट बेटे आगे और अधिक आर्ट होगा दुखी होंगे खुश होंगे कोई आर्टिस्ट है कोई एक्टर है उसका बेटा उससे भी बढ़िया एक्टर निकल आया तो उसका बाप खुश दुखी हो दुखी होगा कि जहां प्रेम है वहां पर वाह क्या बात है खुश होती है और जहां पर प्रेम नहीं अपने से आगे बड़े को देख करके सड़ मरते हैं ईर्षा हो जाती है लेकिन ये तो प्रेम का राज्य है तो यहां सखिया ऐसा ऐसे आर्ट हा भाव कीटाक्ष नित्य गान करके प्रिया प्रीतम को रही जाती है मुदित सरस बा जिंत बजावे होड़ा होड़ी द्रुत गति पावे पिया प्यारी रस लीला गावे और निज सब निज निज गुण प्रकट है, है, है, दिखा रे नृत्य के द्वारा नृतांगनाएं सखिया गायन के द्वारा गायिका सखिया अनेक अनेक नए नए राग रच करके जो आज से पहले कभी नहीं गाए ऐसे नए नए राग राग्नियों के द्वारा प्रीतम को और गाने में भी रस विलास का वर्णन हो रहा प्रीतम के परस्पर प्रेम का जो उसका वर्णन जोन कर रही हैं और है मोहन और और अब तो और भी चीज अब दूसरा ग्रुप आया सखियों का उसमें देखा ठाकुर जी श्री जी देख करके हंस दे क्या एक सखी कृष्ण बनी है एक सखी राधा रानी बनी है कोई सखी ललता बनी सचमुच में जो ललता वो ललता नहीं बनी कोई भी सखी ललता बन गई कोई सखी रंगदेवी बन गई कोई चंपकलता कोई चित्रा है ना कोई तुंग विद्या रंगदेवी सुबी आदि आदि सब सखिया बनी राधा रानी बन गई एक एक सखी कृष्ण बन गई अब उनको कौन सी लीला करके दिखा रहे हैं जो प्रिया प्रीतम करते हैं सो सो अनुकरण कर रही है नकल कर रही है बल्कि प्रिया प्रीतम से भी बढ़ चढ़ करके क्योंकि नकल जब कोई की जाती है नकल किसी की अगर जो कि क्यों करें तो हैरानगी उत्पन्न होती है हंसी नहीं आती बल्कि हैरानगी जो कि लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊट उपडांग ढंग से उसकी नकल करें नकल भी हो जाए और थोड़ा सा ऊट उपडांग सी फिर क्या होता है फिर हंसी आती है तो इसी प्रकार सखिया जो कि त्यों प्रिय प्रीतम का आर्ट नहीं दिखारे, रही बल्कि उनसे भी बढ़ चढ़कर और थोड़ा रस बिगाड़के जिससे कि ये हंसे मोहन और मोहन करी अनुकरण रिझावे दो जन हाव भाव बहु बहुभा दिखावे आप हंसे और युगल हंसावे नयन नयन जोरी बतरावे रसी की सिरोमी अति सुख पावे राधा कृष्ण जो सखियां बनी एक दूसरे के नेत्र में नेत्र डाल करके कि देखते हैं कौन नहीं हंसेगा एक सखी राधा बनी एक सभी कृष्ण और नेत्र से नेत्र डाले और शर्त लगी जो हंसेगा वो हारेगा जो नहीं हंसा वो जीतेगा अब दोनों राधा कृष्ण बनी सखिया एक दूसरे के नेत्र में नेत्र डाल के हंसना मनाए हैं और सब सखियों के एक तक दृष्टि दोनों सखियों पे देखते हैं पहले कौन हंसेगी कौन अपनी हंसी को रोक पाएगी ऐसे ऐसे खेल क्योंकि मैंने बताया ना कि वहां काम तो कुछ है नहीं बस प्रेम के खेल करने दिन रात आनंद पर मन नैन नैन जोड़ी बतरावे रसी की शिरोमणि अति सरसावे और नित्यकान मई सखियन लीला निरख निरख मन हो तसिला रस से मन भर जाता है प्रेम का जय उद्दीपन हृदय में होने लगा कुंद प्रिया जय शब्द उचारे दोन को ही लेत हो ला रहे प्रिय प्रीतम देख रहे अपनी ही लीला को और जब पर्स पर दोनों सखी राधा कृष्ण बनी पर्स पर जब प्रेम करने लगे खेल करने लगे और सखियां फूलों की वृष्टि करने लगी सखियां जय जय कार्य करने लगी तो उसी समय जो सचमुच में वैसी सखिया थी रंगदेवी सुदेवी आदि उन्होंने प्रिया प्रीतम को देखा कि इनके हृदयों में भी इस रूप को देख करके रस उमड़ आया है ये भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे हैं तो कुंद प्रिया सखी जय हो जय हो बलिहार बलिहार करने लगी क्योंकि सखियां चाहती हैं कि प्रिया प्रीतम भी राज करे उनके हृदय में प्रेम का उद्दीपन करा दिया उस रासलीला ने अब दोन को ही लेत हु दोनों के हृदयों में प्रेम का समुद्र उमड़ने लगा है अब सखिया कहने लगी किशोरी जू हमने आपको रिझाया आपको सुख प्रदान किया अब आप कृपा करें अब आप दोनों पर्स पर सुख विलास करें नृत्य गान के द्वारा हमारे नेत्रों को शीतल करें हमारे नेत्र आप दोनों के रास विलास को देखने को तरस रहे हैं उसी समय मणि मंडल पे प्रिया प्रीतम चढ़ जाते हैं और मणि मंडल के चारों तरफ सबके हाथ में बाज कुछ ना कुछ साज बजा रही हैं, कुछ ताली से साथ दे रही हैं और कुछ ठाकुर जी को और राधा रानी को प्रेरित करे इशारे किया अब नृत्य गान प्रारंभ करो अब हुआ मणि मणि डल र्यारी प्यारी सखी तो मंग भारी साँच बचाव सखी यू मंग भारी साझ बचा सरस एक सा सरस सारी साणि मंडल निरत निरपी प्यारी मणि मंडल निरत प्यारी होड़ी नचत परस पर होड़ा होड़ी हार जीत की शर्त लगा करके नृत्य कर रहे हैं कौन हारेगा नृत्य में कौन जीतेगा किसके कितने नंबर सखियां देंगी होड़ा होड़ी नचत परस पर नचत परस पर नई नई गति लेत खिलारी नई नई गति ले खिलारी जोई जोई हरी नृत्य મે હોઈ જોઈ હરિ ને તે મે દધી કાલે સોઈ ગુરુ તર ચતુરા સુકુમારી જોઈ ગુરુ તર ચતુરા मारी मणि मंडल नीर तत्पिया प्यारी पूर्व तीरप प्रो वा मट कन पलवा मटक विषक मूरनी हांग हिया हारी कटी कटि हारी, हारी। मंडलाकार सहज करतारी कर तारी हे जमा सब करतारी मणि कर तारी मणि मंडल निय तक दिया लखीनर तन प्रिय सर्वसारे लखी नरतन पिए प्रिय सर्वसारी लगे बजावन बंसी प्यारी लगे बजावन बंसी प्यारी तुंड प्रिया भ रसिक बिहारी रसीद बिहारी हणि मंडल नीर ते मनी प्यारी मंडल नीरत पिया प्यारी सखी ओ उमंग भाई साजी बजा सरस सुमधुर राग इी हर सुम राग इी मणि मंडल नीर पी है प्यारी मंडल मणि मंडल के ऊपर गोल चबूतरा जो मणियो से जड़ा हुआ है उनके ऊपर प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे हैं और ऐसी मणियां है उस समय लगता ही नहीं कि एक राधा कृष्ण नृत्य करे अनेक राधा कृष्ण नृत्य कर रहे मणियों के भीतर प्रिया प्रीतम का प्रतिबिंब सखियों को दिखाई देता है लगता है कि कितनी राधाएं कितने कृष्ण नृत्य कर रहे हैं थोड़ा होड़ी नचत परस्पर नई नई गति लेत खिलारी ठाकुर जी आज नए स्टाइल से नृत्य कर रहे हैं जो आज तक पहले कभी किसी सखी ने राधराने कभी देखा नहीं और शर्त लगी जैसे मैं नृत्य करूं जो कहते हो तुम मेरी नकल करके दिखाओ हूं राधराने का मैं तैयार हूं किसी भी नए आर्ट या कला आप दिखाओ कोई भी नई गति नृत्य की दिखाओ मैं जो कि तो नकल कर लूंगी ठाकुर जी कहते हैं हार जाओगी नहीं आप दिखाओ कोई नया अपना नृत्य तो ठाकुर जी जिस भी नई गति से नृत्य करते हैं का नई नई गति लेत खिलारी और जोई जोई हरी नृत्य भेद दिखावे सोई गुरुतर चतुरा सुकुमारी जिस भी नई गति का ठाकुर जी आविष्कार करके नृत्य करते हैं राधा राधरानी फिर उसकी नकली नहीं बल्कि उससे भी अच्छा करके दिखा देती हैं। है पतिरप भ्रू ग्रीवा मटकन घूमना कभी इधर कभी उधर भिगटियों को नचाना दोनों भिगटियों को नचाना और ग्रीवा की मटकन गले की और क्रिस कटी पतली सी कमर क्रिस कटी मोर ने उसके मूड़ना कमर का और अंग ही हारी मन का हरण करने वाले श्री जी के आप इतनी पतली कमर ठाकुर जी कहां से लाएंगे ठाकुर जी का कमरा रानी की कमरी। कमर ही पुरुष की कमर स्त्री कमर अलग अलग है ना तो पतली सी कमर लचकीली कमर श्री जी जब मटकाती है तो मटकाते तो ठाकुर जी भी बड़े प्यारे लगते हैं सखिया बलिहार जाती है लेकिन जब श्री जी अपनी पतली सी कमर को तो एक सखी इशारा करती ने तो <laughs> <laughs> तो टूट जाएगी जाएगी। कमर, इतना न लग मटकन कटी मुरनी और अंग ही हारी मंडलाकार सैचरी ठा मुदित मन सब कर तारी व जीत गई राधा रानी प्रसन्न हो गई ठाकुर जी को हरा दिया और लकी नर्तन पिया सर्बस हारे राधा का नृत्य देख करके ठाकुर जी हार गए अब ठाकुर श्री जी कहते हैं अब मैं नई रीति से नृत्य करूंगा मेरी नकल करो ठाकुर जी पहले कहते हम तो हारे लकी नर्तन पिया सर्बस हारे लगे बजावन बंसी प्यारी बस मैं तो बंसी बजाऊंगा तुम अकेली नाचो मैं तुम्हारे जैसा नहीं नाच सकता लकी नर्तन पिया सर्ब सहारे लगे बजावन बंसी प्यारी और कुंड प्रिया भाई श्रमत लाडली कुंड प्रिया सखी कहते आए हमारी लाडली ठाकुर जी की बंसी के आगे लगी नृत्य करने और ये भूल गई कि इतनी कोमल है इतनी देर तक कैसे नाच पाएंगे लेकिन को होश ही नहीं है प्रीतम की बंसी के सामने अपनी भी परवाह नहीं कर रही पसीना लगा टप तो कुंड प्रिय सखी ठाकुर जी जैसे कहते बंस करो बंसी क्योंकि जब तक आपकी बंसी बजेगी तब तक हमारी किशोरी जी नृत्य करती रहेंगी ये बड़ी कोमलांगी हैं है, आप बंसी बंद करो अब ठाकुर ने बंसी बंद की और देखा सचमुच में राधारानी के माथे पे पसीने की कुछ बूंदे झलक रही थी वो बूंदे झलक भी रही ऐसी प्यारी लग रही है जबकि पसीना कभी प्यारा नहीं लगता ना देखने में ना सुनने में ना छूने में देखिए <laughs> राधा रानी के मस्तक पर जो बूंदे पसीने की आई ऐसा लग रहा है कि सखियों ने मोतियों का श्रृंगार माथे पे कर दिया है सुंदर मोती वो भी सत रंगे जैसे इंद्र से रंग ऐसी उन बूंदों का रंग भी इंद्र से सुंदर रंग और दिव्य सुगंध प्रकट हो गई क्योंकि राजधानी का पसीना कोई जल का विकार नहीं है है ना सच्चिदानंद में चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी वहां तो कोई विकार है ही नहीं तो सत्य रंगी रंगों से रंजित वो पसीना इतना प्यारा लग रहा है राधा रानी के लेकिन भले प्यारा लग रहा है पहुंचने का मन नहीं करता लेकिन ठाकुर जी को राधा रानी पे इतना प्यार आ गया देखो मेरी बंसी की धुन पे भूल गई अपने आप को इतनी समर्थिन में नहीं इतनी कोमलांगी सुकुमारी हाय मैं कितना पत्थर दिल मैंने कितनी देर किशोरी जी को मचाया और भूल ही गया इनके प्यार में बह गया देखो सचमुच में थक पसीना लगा और पसीना जब टपका तो लकी तो नर्तन पिया सर्व सहारे लगे बच बंसी प्यारी कुंद प्रिया भाई कुंद्रमत लाडली कुंद प्रिया ठाकुर जी से कहते हैं बंद करो लाडली हमारी किशोरी थक गई है फिर ठाकुर ने बंसी फेंट में खोस ली फिर पास में आकर के पहले आलिंगन दान दिया है किशोरी जी का प्रसन्न होकर और फिर अपने पीतांबर से माथे को पहचने लगे श्रम कन श्रम कन का मतलब पसीना श्रम पहुंचत पोछत रसिक बिहारी रसिक बिहारी किशोरी जी के माथे को ऐसे रगड़ के नहीं हमारी तरह एकदम बड़े कोमल कोमल प्याज स्पंज की तरह कोमलांगी हमारी किशोरी जी इसके बाद राधा कृष्ण रस विलास करते हैं और सखियां कहती हैं देखो रहसी सदन में बीहद ओ श्याम श्यामा शाम सजनिया देखो रहसी सदन में बिहर ओ श्यामा सजनिया उयन गो मिलन सुलित ललाम सजनिया भरोन नयन को मिलन सुलित ललाम सजनिया अंगन की उर्झन बिलसन हंग अंगन की उर बिल सारी बैसी मन अभिराम सजनिया कुंद प्रिया मणि कुंज जरोखन निर्खत युग सुख धाम सजनिया कुंद प्रिया मणि कुंज जरोखन निर्गत युग सुख धाम सजनिया निर्गत युग सुख धाम सजनिया निर्गत युग सुख धाम सजनिया प्यारी की रूप छटा देकर के उनका रस विलास लीला देकर के सखिया कहती हैं लाल प्रिया की याबिल सन बिल कोटी पीतन रतीवार त्याग लाल प्रिया प्यारी कुंज बिहारी नागरी नाग मनहर दीठारू प्यारी उन बिहारी हारी नागरी ना मन प्यारी रास विलस करें शिवा सर ए विध निहार प्यारी रास विलस करे निहारो प्यार, लाल प्रिया की या बिल सन पे कोटि बीतन रति बारो प्यार लाल प्रिया की या पे कोटि प्रियान रति बारो कुंद प्रिया अतिवती जोड़ी कुंद प्रिया अति कामती जोड़ी मन मंदिर बैठ प्यारी कुंद प्रिया अति पावती जोड़ी लाल प्रिया की या बिल सन पर कोटी तनरथी बारो प्यार लाल प्रिया की या सन कोटिल तनरती बारो प्यार प्रिय के इस प्रेम रस विलास पर मैं कोटि कोटि काम देव रतियों को वार के फेंक डालो इतना प्यारा ये रस विलास कुंज बिहार बिहारी नागरी नागर ये कुंजों में बिहार कर रहे हैं मन हर दीठ उतारो प्यारी इनको कहीं हमारी नजर न लग जाए मैं नजर उतारती हूं रास विलास करें निशी हमारे मन की इच्छा की इसी प्रकार रास विलास दिन रात होता रहे नित्य निहारो प्यारी इसी प्रकार मैं अपनी राधा रानी को निहारती रहू और कुंग प्रिया अति भामती जोरी मन मंदिर बैठारो प्यारी कुंग प्रिया सखी कहती है कि मेरे मन को भाने वाली जोड़ी प्रिया प्रीतम की बस ये सदा मेरे मन मंदिर में रहे मेरे हृदय में बसी रहे ओहनी मोहन जोरीनी की ओहनी मोहन जोरीनी की रंग भर कर हर सज्ञान के मोहन मोहन जोड़ी निकी मोहन जोड़ी नी हल खिलक सहचरी सह चरी समारलक सहरी मरुख जल की जल की निखरतन श्रींगार सजाई शिखर कन सि सजाई शि रसिकन पिकी निकी रसी किकी निकी मोहन मोहन चोरी निकी नहीं पटतर को नहीं पटतर को उपमा सब ही फीकी नीकी उपमा फिकी निकी मदी कुंद प्रिय युग रसीद टम बटम मोहन जोरी जीवन जी की निकी जीवन जी मोहन मोहन जोड़ी निकी इसके बाद सखियों ने प्रिया प्रीतम को राधा माधव को सिंघासन पर विराजमान किया कहा कि रंग भरे बैठे सिंहासन प्रेम रस रंग से भरे प्रेम के नशे से भरे सिंहासन पर बैठे करी सखियन के ही कि प्रिय प्रीतम ने रस विलास कैसे किया सखियन के ही की अर्थात सखियों के हृदय में जैसी चात थी वैसी प्रिया प्रीतम ने रस विलास किया अलग तिलक सहचरी का वलियों को तिलक को सखिया सवार हैं राधा माधव के और अरुजल की लिखी काजल की रेखा जो थोड़ी फैल गई है उसको ठीक कर रही है नक सिख रत्न श्रृंगार सजाई सखियों ने नक से सीखा तक रत्नों का मणियों का जो रात को अंधेरे में भी चमक हैं क्योंकि अब रात का समय प्रारंभ हो गया है इसलिए मणियों का श्रृंगार धारण कराया झाकी रस की पीकी रसने का मतलब राधरा ने उनके प्रीतम श्याम सुंदर अद्भुत झाकी है तीन लोक नहीं पटतर कोई तीन लोक में इनकी बराबरी कोई नहीं हो सकती उपमा सदा फीकी और कुंद प्रिया युग रसिक मणि कुंड प्रिया सखी कहती है ये दोनों रसिकों के मुकुटमणि है रसिक सिर मोर है मोरी जीवन जी की मेरे जीवन की हम सब सखियों के जीवन की मोरी है संजीवनी औषधि हैं ये संजीवनी बूटी है हम सब सखियों के जीवन के लिए इस प्रकार चार घड़ी तक ठाकुर ने रस विलास किया दिल चार चार घर बीती रंग रस भी सब फूल ने सब जान समय प्यारू को अलीगण दोन तो प्यारू कुंज हिलाई समय प्यारू को अलीगण दोन तो प्यारू कुंजाई मणि चौथी पध आई कुंद प्रिया आती मधुर सलोने थारे कनक गंजनले आई प्रिया मधुर सलोने थार कनक गंजल आई थार कनक गंजे आई थार कनक व्यंग घड़ी विलास के बाद रंग से भेने पुलकाय मान प्रिया प्रीतम उनको लेकर के सखियां ब्यारू का समय ब्यारू का मतलब रात्रि का भोजन डिनर ब्यारू का समय जान करके दोनों ब्यारू कुंज लाई ब्यारू कुंज में दोनों को ले आई है सरसिली अनुरागी जोड़ी कंचन मणि चौकी पदराई सोने की चौकी मणियों जटित उस पर राधा माधव को विराजमान सखियों ने किया सरसिली अनुरागी जोड़ी कंचन मणि चौकी पदराई कुंद प्रिया अति मधुर सलूने थार कनक व्यंजन ले आई सखिया सोने के मणि जटित सोने के थाल में दो प्रकार के व्यंजन आई कौन से कुंद प्रिय अति मधुर सलूने मीठे और नमकीन दोनों प्रकार के व्यंजन लाती है अब प्रिया प्रतम दोनों भोग आरोग रहे हैं लाल प्रिया मिल करत दिया व्यंजन सरस सुगंधित परस व्यंजन सरस सुगंधित परस अरिपुर जा भर भार अड़ लाल प्रिया मिल करत पियारी कसाय आमल कटलो ने कषायर मधुर रस चार प्रकारी और मधुर रस रसारी मन भाई पतिवान कोर ले मन भाई पकवान परस पर मनुहारी देत परस पर कर मनोहारी लाल प्रिया मिल करत प्यारी लाल प्रिया मिल करत प्यारी प्यारी जो रुचि सो जो प्यारी जो रुचि सो जाय सोई जेव रसिक बिहारी सोई जेवत रसिक बिहारी केसर मेवा इलासिता युक्त केसर मेवा इलासिता पाया पी वत प्रीतम कर प्यारी प्रिय प्यारी लाल प्रिया मिल करत प्यारी लाल प्रिया मिल प्यारी राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम Sham sham Radhe Radhe Radhe Krishna Radhe Krishna Krishna Krishna Radhe Radhe Radhe Sham Radhe Sham Sham Sham Radhe Radhe Shabir Ras Bat Ras Preeti Haas Ras Shabir Ras Bat Ras Preeti Haas Ras पान करत प्रिय प्यारी सबरस पान करत प्रिय प्यारी जान तृप्ति आती युगल प्रियाजू जानित्रीपी युगल प्रियाज जल कर ले छारी जल लाल प्रिया दो करत दिहारी लाल प्रिया दो करत दियारी, दियारी। सुरभित पान दियो दियों तो कर सुरभित पान सुरबित पानिया लाल प्रिया की लखीपल भारी लाल प्रिया की लखीपल भारी कुंद प्रिया मणि दीप थार सज कुंद प्रिया मणि दीप थार सजी करते आरती सब सहचारी सब किस प्रकार सखियां भोग अर्घवाती हैं प्रिय प्रीतम को इसकी व्याख्या तो कल करेंगे भोजन के बाद पान देती हैं उसके बाद प्रिय प्रीतम की शयन आरती करती हैं सखियां सुलाने से पहले आरती नाचत गावत सब मिल रलिया भारतीय भारती भारती रलिया आंग आंग, आंग, आंग में भूषरी माला में माला आरती मारिया प्यारे साए प्यारे नींद भरे बिच जपकी मारे सेन आरती मन मिशरी दलिया भारती दलियान धार मन के दिया की की एक एक ही साचे एक ही ढलिया भारतीय कही सालिया भारती hetne tori kund priya raswari jori kund priya raswari jori har bhar vare pushpanjaliya har bhar vare pushpanjaliya ya yeah.